वैसे अश्वक की माता कृपी नरो महाराज अश्वत्थामा जी के मरने के बाद सिर्फ द्रोणाचार्य के मरने के बाद अश्वत्थामा की मां कृपी माता के मन में आया एक बार कि चलूं सती हो जाऊं कहे नहीं अधर्म होगा जिसके पेट में बच्चा हो जिसका वीर पुत्र सामने हो उसको कभी भी सती नहीं होना चाहिए शास्त्र निषेध करता है। शास्त्र निषेध कर रहा है इसलिए सती नहीं हुई तो वो माता इसके मरने के बाद जैसे मैं रो रही हूं मारोदी अस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम सारो तो दिश्रमु इस प्रकार द्रौपदी के वचनों की बड़ी प्रशंसा श्री सूजी महाराज ने किए है छह विशेषण दिए महत् विशेषज्ञ है अनोखे हैं अर्थ धर्म संयुक्त हैं न्याय परिपूर्ण हैं करुणा विगलित हैं निष्कपट हैं समदर्शित्व है उनमें और महत्ता है उनमें ऐसे वचनों को सुनकर के श्री धर्मनंदन युधिष्ठिर जी महाराज प्रसन्न हो नकुल सहदेव भी प्रसन्न होंगे अर्जुन भी प्रसन्न भगवान कृष्ण भी लेकिन महाराज एक तरफ से आंखों को लाल लाल करके आए नहीं होगा ऐसा मारो अर्जुन अब जानते हैं कौन भीम जी महाराज भीम मारो इसको क्षमा करने उसको मारो द्रौपदी ने कहा मारने नहीं पाए मरने नहीं पाए गए इसको मार के रहेंगे कि मरने नहीं पाएगा इसको मार के रहेंगे महाराज बड़ी आफत हो गई वहां पर भीम महाराज भी, भी साधारण नहीं महाराज हां भीम महाराज भी, भी साधारण नहीं सेना चाहे जो सेनापति चाहे जो लेकिन आप गीता पढ़ने वाले जानते होंगे गीता पढ़ने वाले जानते होंगे महाराज अगर उधर भीष्म है तो इधर भीम है बलम भीमा भी रक्षितम और भीष्म मेवा भी रक्षन अंतर है अंतर क्या है तो वहां के लोगों का भीष्म पर विश्वास नहीं है और यहां के लोगों का भीम पर विश्वास है अंतर देखो क्यों विश्वास नहीं है वहां कहते भीष्म मेवा भी रक्षन सब कोई भीष्म की रक्षा करो कहीं उधर मिलने जाए <laughs> <laughs> <laughs> बहुत और बलम भीम भावी रक्षित भीम की मिलने की गुंजाइश नहीं है महाराज अब भीम के बल पर निश्चिंत हो जाओ भीम अपने रहते हुए किसी के ऊपर आचाने देंगे ही नहीं ऐसे भीम परम वैष्णव हैं परम वैष्णव महाराज भागवत धर्म के प्रवर्तक भीम माने जाते हैं राम जी साधारण नहीं बीम की व्याख्या मैं नहीं करूंगा भीम जी महाराज इधर से द्रौपदी बचाऊंगी मार अर्जुन इसको भीम कहते मार द्रौपदी कहते मत मारो ठाकुर बड़े चक्कर पड़े अब क्या करूं ये तो बीच में आफत हो गई ठाकुर ने कहा दो इधर करो दो उधर करो चार भूजा हो गई दो भूजाओं से उनको रोका दो भूजाओं से उनको रोका ध्यान दे रहे हा इधर से रोका निशम्य भीम ये जो मैंने कहा उसका अर्थ ये ले लो निशम्य भीम गम द्रौपद्या द्रौपदी की का गुना और भीम की बात सुनी चतुर्भुजा चार दो इधर दो बुजाएं से इन्हें रोका दो बुजाएं से इन्हें रोका आलोक बदनम सख्यु अब ध्यान दीजिएगा जन भगवान की मुद्रा ये इधर भीम इधर द्रौपदी अब तुम करो ठीक क्या करूं क्या ब्रह्म बंधुर नहंतव्या ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए आताई को जरूर मारना चाहिए ये मेरी दोनों ही आज्ञाएं हैं ब्राह्मण को मारना चाहिए नहीं आताई को मारना जरूर चाहिए और ये दोनों हैं आताई भी है और ब्राह्मण भी है तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की है कि मैं इसको मारूंगा वो प्रतिज्ञा भी तुम्हारी सत्य होनी चाहिए भीम का भी प्रिय होना चाहिए मेरा भी प्रिय होना चाहिए परीक्षा की कसौटी पर खड़ा कर दिया महाराज ध्यान दीजिएगा ब्रह्मंधुर ब्रह्मबंधुर नंतव्य आतताई बधारण मय व उभयम् उभयम आहमनातम परिपाही अनुशासनम् गुरु प्रतिश्रुतम जो प्रतिज्ञा की उसको सच करो गुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यंता प्रियम प्रियामसेन ये तुम्हारे भाई है पांचाल्यामसेन से प्रियम पांचाल्या प्रियम मह्य प्रिय मह्यमेव अर्जुन मुस्कुरा पड़े और महाराज करके तुरंत उसके सर की मणि को समाप्त कर दिया मणि को छीन लिया उसका कर दिया। जिसका तेज़ समाप्त हो गया गया वो मर मूर्धन्यम सह सहमूर्धज उसको लेके पैदा हुआ था और उसको हटा दिया यही ब्राह्मण का वध है जिससे सब त्याजा का पालन हो गया सारी बातें हो गई अब महाराज इस प्रकार से द्रौपदी का चरित्र सामने आया कि द्रौपदी का चरित्र सामने क्यों आया कि ये महाराज दादी थी ये दादी थी किसकी ना दादी थी हा दादी थी परीक्षित जी महाराज ये दादी का चरित्र है अब इसके बाद आगे भी और देखें माँ का चरित्र देखें दादी के बाद मां को देखें महाराज जी भगवान कृष्ण यात्रा के लिए तैयार हुए और ठीक उसी समय में एक दौड़ती हुई देवी उधर से आ रही दौड़ती हुई आ रही है, है महाराज भाल नहीं है पाई पाई महायोगिन मेरी रक्षा करो पाही पाही महायोगिन। देव देव नान्यम अभयम् तुम्हारी अतिरिक्त महायोग करने वाला और कोई हो ही नहीं सकता मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा पहले महायोगी कह दिया जी ये महायोगी कहने का भाव कहने का मतलब कि और योगी तो दुनिया में तैरते रहते हैं आप तो भीतर घुस के भी रक्षा कर सकते हो पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति पते हुँ? आप देवताओं की भी देवता है आप संसार के मालूम मा... देवी तुम्हारे भीतर में कैसे घुसूंगा उस उस, उस तुम्हारे अंग को तो खाली तुम्हारा पति देख सकता है अरे के तुम जगतपति तुम संसार के पति हो पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति अभिद्रवती माम ईश सरस तप्ता यशो हे प्रभो ये मेरा अभिद्रवण कर रहा है मेरी मे, मे, मेरी मौत हो जाए मुझे, इस, मुझे इसकी नहीं। पातिताम। मेरा गर्भ नष्ट नहीं हो श्याम सुंदर मेरा गर्भ नष्ट नहीं हो मैं मर जाऊं मुझे मरना स्वीकार है तेरे को गर्भ से बड़ा प्यार है गर्भस्थ शिशु से बड़ा प्यार है अगर तू बच जाएगी तो मेरा भजन करेगी स्वामी भजन किसका करूंगा आराध्य आराध्य अगर कलंकी हो जाए आराध्य को अगर कलंक मिल जाए तो उसके भजन करने से क्या फायदा मेरे आराध्य को कलंक लग जाएगा कि जिसके सर्वस्व भगवान श्रीकृष्ण थे उसका वंश डूब गया ऐसा मैं कलंक नहीं देना चाहता मामी गर्भ निपातिताम निपात काम दुम नाथ नाथ मुझे मार डाले मुझे कोई चिंता नहीं स्वामी मेरा गर्भ न जाए मेरे पति का मैंने अनुगमन नहीं किया क्योंकि मैं गर्भवती थी लोगों ने कहा कि पांडवों का कौरों का वंशधर तुम्हारे गर्भ में हुआ स्वामी जिसलिए मैंने पति का अनुगमन नहीं किया कहीं मेरा अनुगमन न करना करने न अनुगमन करने की साधना व्यर्थ न चला जाए चली जाए इसलिए मामे गर्भो निपात्यताम काम दुम मामनाथ मामे गर्भो निपात्यता महाराज अभिमन्यु मर गया अभिमन्यु मेरे पति मर गए लेकिन श्री जुधिष्ठिर श्री अर्जुन श्री नकुलदेव और मेरी माताएं मेरी सास मेरी दरिया सास इन सबके आंखों में अभी भी एक आशा की किरण है और अगर कहीं ये चला गया इनके सारे आशाओं की किरण आशाओं की किरण नष्ट हो जाएगी महाराज इनकी आशा कलिकाओं में तुषारा हो जाएगा न हो नहीं पावे गर्भ हो निपाता मेरा गर्भ नष्ट नहीं हो महाराज भगवान अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करके भगवान ने कहा कि देखो दुनिया वालों में कहा, कहा गया तुम्हारे लिए आज जहाँ आज जा रहा हूँ यहाँ कभी नहीं गया आज मैं पेट के भीतर घुस रहा हूँ आज मैं गर्भ में जा रहा हूँ मैया ने मुझे पैदा किया कौशल्या ने मैं गर्भ में नहीं गया श्री देवकी ने पैदा किया मैं गर्भ में नहीं गया लेकिन है उत्तरे, आज मैं तेरे गर्भ में प्रविष्ट हो रहा हूँ ठाकुर गर्भ में घुस गए प्रविष्ट हो गए और जाकर के वहां पर रक्षा किया राम जी वैष्णवम तेज आषाध्य समृगूद इसके बाद महाराज जी ठाकुर फिर चलने का उपक्रम करने लग गए उसी समय एक देवी दौड़ की और आ रही है वर्ष बड़ा पवित्र वर्ष है परीक्षित जी महाराज उत्तराजी के पुत्र हैं जिन उत्तराजी को अपने प्राण की परवाह नहीं है भगवान के आन की परवाह है प्रभु मेरा अगर ये गर्भ चला जाएगा तो आपकी आन नष्ट हो जाएगी जिस वंश के रक्षक कृष्ण थे वो वंश वंशिप्त हो तुम्हारी आन न जा नहीं पावा ये दंदन। इसलिए हम तुम्हारे दरबार में दौड़ के आई मेरा प्राण चला जाए तो चला जाए मैं अपने प्राण को भी देकर तुम्हारे आन की रक्षा करनी चाहू ऐसी माता के पुत्र हैं श्री परीक्षित दादी कैसी है सामने नहीं आती कृष्ण सुभद्रा सामने नहीं आती इतने बड़े बड़े कांड हो गए सुभद्रा की आंखों में आंसू नहीं। वो कहीं आपके सामने दृश्यमान नहीं है जो मेरा कृष्ण जो है मेरे कृष्ण का विधान मंगल में मेरे कृष्ण को जो रुचेगा वो होगा जो मेरा कृष्ण मेरे मरे हुए भाइयों को मेरी माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए ला सकता है या वो मेरा कृष्ण मेरा पुत्र नहीं ला सकता लेकिन उसकी इच्छा नहीं है हमें उसकी इच्छा में सुनता ये सुभद्रा है द्रौपदी है पांचों पांच पांच पुत्रों की का मृतक शरीर पड़ा है अपराधी सामने खड़ा है छोड़ो इसको छोड़ो इसको नमस्कार करने योग्य है वध करने योग्य नहीं और परदादी सामने आ गई मां आई दादी आई दूसरी आई दादी अब पर दादी आ गई भगवान कृष्ण जाने के लिए तैयार है कृष्ण कृष्ण कृष्ण तू मेरा कृष्ण है तू जा रहे है मैंने तुझे नमस्कार भी नहीं किया मैंने तुझे प्रणाम भी नहीं किया तू चलने लग गया मेरा प्रणाम तो स्वीकार कर लें शुरू यहीं से कर ले। नमस्ये पुरुषम, बुआ मैं तेरा भतीजा हूं तेरे भाई बसदेव का लड़का हूं तू मेरे को नमस्कार कर रही है क्या दुनिया को धोखा दे दो तो आदियम तो आदि महापुरुषों, हो नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम मैं तेरे बेटे का कुछवान हूं सारथी हूश्वरम ईशितुम अस्य अस् ईश्वर अरे बुआ मुझे क्या कह रही है मैं भी पांच पंचभभौतिक उसी तरह जैसे तू है जैसे और लोग हैं कि तू तो प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूता अंतर्वहिवस्थित कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः देवकी ंदनाय नमः नंद गोपकुम गोविंद मैया कह रही मेरे शब्दों में कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चर नंद कुमाराय गोविंदय नमो नमः पंकज की तर स्निग्ध हो कमल की तरह स्निग्ध नमः पंकज नाभा तुम्हारी नाभी से कमल निकलता है कौन सा कमल राम जी जिस कमल में सारा ब्रह्मांड स्थित है हां हमल हाँ, से ही सृष्टि होती नमः पंकज ना भाई ब्रह्मा इस कमल के द्वारा ही सारी सृष्टि करते हैं नमः ना नाभाय न ना आगे वर्णन आएगा इस कमल के तीन विभाग कर दिए उसी से त्रैलोक हो गया लेकिन वहां कहा है कि आगे भी भी इसके आगे चौदह विभाग भी स्थित इसमें और आगे अनंत विभाग भी, भी हो सकते हैं अने सारी सृष्टि को तूने उधर में समेट के रख रखा है इसका मतलब है नमः पंकज नाभा नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेताय नमः पंकज नाभा तो सृष्टि का प्रवर्तक है नमः पंकज ना भाई तो सृष्टि का पालक है नमः पंकज मालिने सृष्टि का संहार भी तू कर सकता है नमः पंकज मालिने मैया मैं, मैं पालन कैसे करूंगा क्या नम पंकज नेत्राया जीवया मास खाली तू जरा सा मुस्कुरा करके थोड़ी सी अनुग्रह दृष्टि से एक बार ताक दो सारी सृष्टि हरी भरी तैयार है वीक्षितम एत चराचरम वीक्षितम एस्य ब्रह्मण चराचरम नमः पंकज नेताय स्वामी आदि भौतिक आध्यात्मिक आदिदैविक ताप से अगर प्राणी संतप्त है उनको देख दो ताप विरहित हो जाएगा क्योंकि पंकज नेता कमल में ताप निवारिका शक्ति है किसी भी प्रकार का ताप हो काम का ताप हो क्रोध का ताप हो लोभ का ताप हो मोह का ताप हो मद का ताप हो ये निकल जाएगा लौकिक कमल से और आध्यात्मिक ताप है तो वो निकल जाएगा भगवान की कमल नेत्र नमस्ते पंकजान भ इन चरणों में चले जाओ कोई चिंता नहीं है तुम कृपालु जापर कृपालू ताहिन व्याप हो विध भवशूला कृष्ण तूने सबको दिया मेरे को कुछ नहीं दिया तूने मेरे से पूछा भी नहीं बुआ तो तो राजमाता है चक्रवर्ती सम्राट की माँ है अब तुझे क्या चाहिए हम तो तेरे अधीन है बुआ तेरा बेटा सम सम सम्राट है चक्रवर्ती सम्राट है हम तो चक्रवर्ती सम्राट है हम तो उसके अधीन है बुआ तो हुआ करे चक्रवर्ती सम्राट मुझे चाहिए क्या कृष्ण मुझे कृष्ण चाहिए मुझे कृष्ण चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए और कृष्ण के मिलने का जो साधन है वह चाहिए तो मेरे मिलने का साधन क्या है पूरा तो तुम्हारे मिलने का साधन है विपत्तियों के बादल मड़राते रहे विपदस संतुनो सस्वत त्र जगत गुरु भवतो दर्शनमय अपनर्भव दर्शनम विपद सस्वत मुझे विपत्तियां चाहिए समय नहीं है लेकिन मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं बड़ा प्रेरक प्रसंग है जो विपत्तियों के आने से तिलमिला जाते हैं घबरा जाते हैं ठाकुर को छोड़ बैठते हैं सगे संबंधियों को छोड़ बैठते हैं यहां तक कि अपने आप को छोड़ बैठे उनसे मेरी प्रार्थना है ध्यान से सुने माता कहती संतुनु विपदत हमारी ऊपर विपत्ति की छाया कृष्ण हमेशा बनी रहे क्यों? विपत्ति में वह दर्शन होता है जो संपत्ति में कभी नहीं होता है बुलाओ बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े महात्माओं को को बुलाओ वशिष्ठ को बुलाओ गौतम को बुलाओ बड़े बड़े संतों को बुलाओ किसी ने तुमको इस तरह से देखा है जैसे हमने देखा है बोलो किसी ने देखा है एक जूती के गर्भ में प्रवेश करते हुए तुमको हमने देखा है कृष्ण और किसी ने देखा हो तो बताओ क्या है उसके ऊपर विपत्ति आ गई थी। एक स्त्री के चप्पलों को अपने पीतपट में बांध करके कांख में दबा करके तो हम, तुमको हमने सिमटते हुए देखा द्रौपदी के चप्पल को भगवान विष्णु पितामा ने प्रतिज्ञा कर ली कल कोई ना तो कोई मरेगा अगर भगवान कृपा नहीं करे तो मरेगा कोई अर्थ हो जाएगा क्या तू पांचों को सुरक्षित कर ले द्रौपदी कैसे सुरक्षित करूंगे चल मैं बताता हूं सब उपाय बता दिया महाराज लंबी कथा है मैं सुरक्षित कर रहा हूं बीस पितामा के दरवाजे पर पहुंचा दिया सब समझा करके और जब शिविर में चलने लगे तो के के क्या द्रौपदी कहे हाँ कि मैंने पैर की जूती उतार ली तू चप्पल उतार दे चप्पल जब द्रौपदी ने उतारा भगवान झट से पीठ पीताम्बर से लपेट के काामा श्री विष्ण पितामा के पास ही द्रौपदी जाती हैं विष्ण पितामा के चरणों में वंदन करती हैं आने वाली थी दुर्योधन की पत्नी आ गई द्रौपदी विष्ण पितामा का सौभाग्यवती होती सौभाग्य सौभाग्यवती घूमघ उखाड़ दिया पितामा कैसे सौभाग्यवती रहूंगी कल तो तुमने विधवा बनाने की प्रतिज्ञा कर ली बेटी तुझे लाया कौन है यहाँ तुझे कौन लाया है ये बता मैं उसका दर्शन करना चाहता दौड़े भी सु आके देखते हैं कि दरवाजे किनारे द्रौपदी की चप्पल संवारे कृष्ण खड़े मैंने देखा है कुंती कहती मैंने देखा है विपत्तियों में जूता जूता ढोते तुमको देखा है रत तुमने देख तो ही देखा है ना ना ना इसको मत संतुनो शस्वत तत्र जगत गुरु विपत्ति के बादल मरराते रहे तो तुम्हारी छाया है विपत्ति चली जाएगी तो तुम चले जाओगे कृष्ण सुख की माथी सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाय विपदस संतुनो सस्वत भाड़ में जाए सतकुल का जन्म भार में जाए ऐश्वर्य भाड़ में जाए विद्युता भाड़ में जाए शोभा संपत्ति महाराज ये सब घबंड बढ़ाते हैं और घबंड बढ़ाते हैं तो कृष्ण तुम चले जाते हो तो तुम्हारा नाम भी नहीं ले सकती उनसे पूछो जाकर कौन हो तुम हम तो उच्च ब्राह्मण है तुमसे पूछो तुम कौन हो के? हम तो राजा है तुमसे पूछो तुम कौन हो कह मेरी सौंदर मेरा सौंदर्य देखो किसी को देखा है जो अपना सौंदर्य देखेगा वो ठाकुर का सौंदर्य नहीं देख पाएगा जो अपना ईश्वर्य तो देखेगा वो ठाकुर का ईश्वर्य नहीं देख अपने को समाप्त कर दो फिर ठाकुर को देखो तो आम अतिन गोचर तुम अकिचन गोचर हो जिसके पास विद्या विद्यावत नहीं वो तुम्हें देखेगा जिसके पास धन धनमत नहीं वो तुम्हें देखेगा जिसके बाद ऐश्वर्य मत नहीं हो तुम्हे देखेगा और जिसके पास सारे मद है मैं भी कुछ हूं वो बेचारा क्या ठाकुर को देखेगा वो तो अपने को देखेगा वो अपने को देखेगा हम बड़े विद्वान हैं उसके भागवत वैदुष्य टपकेगा महाराज भाव नहीं चपकेगा ठाकुर नहीं दिखाई पड़ेगा ठाकुर तो दिखाई पड़ेगी उसको जिसको अपनी विद्या नहीं दिखाई पड़ेगी अक्षर अक्षर में राम दिखाई पड़ेगा उसको ठाकुर दिखाई जन मई स्वर्य सुधमान मदान तुम वही चुकित तुम नमो किंचन विचन वित्त हो कृष्ण तुम्हारी अनेक झांकियां मेरे आंखों के सामने आ जाती है मुझे एक बात तुम्हारी बड़ी याद आती है भैया मेरी बात हाँ तुम्हारी बात याद है तुमको तुमको उखल से बांध दिया था यशोदा रानी ने तुम आंखों में हाथ दे करके पहुंच रहे थे आंसू बह रहे थे तुम्हारा सारा कपोल सारा गंडस्थल कज्जल से मिश्रित हो गया था मैया तुमने कहा देखा मेरे सच बात है श्री कुंती है तिरापुर में चरित्र है नंदगांव का चरित्र है की पहुंची का चरित्र है गोकुल का की पहुंची का श्री कुंती जी अपने भैया को देखने के लिए मथुरा आई वसुदेव जी महाराज रोने लगे, माता देवकी फपक पड़ी देवकी जी ने कहा क्यों रोने कि मैं अपने कृष्ण को देखना चाह मेरा कृष्ण कैसा है मेरा बलराम कैसा है मैं अपने कृष्ण की हाल जानना चाहती हूँ क्या मैं अभी जाती हूं एक गोपी का वेश बनाया और श्री नंद रानी यशोदा के धाम में आ गई यशोदा के धाम में आकर के छिपकर के कुंती ने भगवान के सारे मंगल में चरित्रों का दर्शन किया प्रमाण कहे श्लोक प्रमाण है गोप्या ददी त्वी कृता गाम दशाशु कलीलांजन संभ्रमाक्षम वक्रम नि भाव या स्थित तुम डर रहे थे सिमटे थे संकुचित थे, थे, थे। जिसके डर से काल भी डरता है और उसको सिमटते हुए समझते हुए डर के मारे काटते हुए मैंने देखा कृष्ण तुम्हारी क्या क्या निभाएंगे कृष्ण हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं हम जानते हैं तुम्हें क्यों तो मैं यह संसार को शिक्षा देने की लगता है नहीं मैया संसार को तहे भी नहीं न तो तुम ताड़ने के लिए आए हो न तुम मारने के लिए आए हो तुम तो महाराज लोगों को संवारने के लिए आए हो किसको सवारूंगा बस किस को संवारूंगा अरे के साधारण को तो तुम्हारे भक्त सवार देते हैं ध्यान दे रहा साधारण को तो तुम्हारे भक्त सवार देते हैं तुम तो उन भक्तों को संवारने वाले जो परमहंस हैं उनको संवारने आए साधारण को तुम्हारे भक्त संवारते हैं और भक्तों को संवारने वाले जो अमर आत्मा दूसरा परमहंस है उनको सिखाने के लिए आए उनके नीरस मन को तुम सरस बनाने के लिए था परमहंसा मुनी नाम अमलात्म नाम भक्ति योग विधान कथम पशे मिया क्यों तुम्हारी भक्ति करेंगी वो वो अमलात्मा परमहंस क्यों तुम्हारी भक्ति करेंगे उन्हें सबको संन्यास कर दिया है सबका न्यास कर दिया है कर्म का न्यास कर दिया है शिखा का न्यास कर दिया का न्यास कर दिया संसार के संबंधों का न्यास कर दिया व्यवहार का न्यास कर दिया परमार्थ का न्यास कर दिया वो तुम्हारा भजन क्यों करेगी ये अपनी मंगलमयी लीलाओं को दुभा दिखा करके उनको तुम लुभा लेते हो उनका चित तुम्हारा हो जाता है और फिर उसके बाद वो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्णा इसलिए तुम दुनिया में आए न तुम मारने आये न तुम तारने आये न तुम शिक्षा देने आये न तुम यह करने आये न तुम वह करने आये तुम तो परमहसो को सवारने के लिए आए तुम्हारे आने का प्रयोजन महारानी ने बड़ी बढ़िया स्तुति की इसके बाद विश्व पितामा का दर्शन करने के लिए सब सगल सबल पधारते हैं जी महाराज की पीड़ा बलवती होकर हमे में बैठ जाता तो, मेरा कृष्ण नहीं आया मेरा कृष्ण नहीं आया बड़ी-बड़ी लोग आए महाराज पर्वत महात्मा आए नारद आये, आये धौम्य आए भगवान वादरायण आये ब्रहदस्व आए विष्णु पितामा के पास भरद्वाज जी आए, शिष्यों के साथ श्री परशुराम जी आए, वशिष्ठ आए, इंद्रप्रमद आए, आये आए ग्री आए, असित महात्मा आए, कक्षीवान आए गौतम आये अत्रि आए कौशिक विश्वामित्र आए सुदर्शन आये अरे बड़े बड़े ब्रह्मषि देवर्षि राजर्षि कांडर्षि आये सारे के सारे आए इधर देखो युधुष्ठिर आए अर्जुन आए भीम आए नकुल आए सहदेव आए, और इधर देखो अपनी अलकावलियों को अपनी अलकावलियों को जो उनके सुंदर लोल कपोलों पर मचल रही थी उन अलकावलियों को झटकाटते हुए भगवान नंदनंदर श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदर मुरली मनोहर आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र आए और श्री कृष्णचंद्र के अंगों की लगी हुई तुलसी उस तुलकी तुलसी की सुबत जब उड़ी और विष्णु पितामह के नासिका रंग्र में प्रविष्ट हुई सबादी खुल गई और तक से देखा आखे चारों कृष्ण और विष्णु पितामह मिल गए नेत्र की दृष्टि से मिल गए हृदय स्थम पूजया मास माया पात्र विग्रह अब तक हृदय में थे अब मायायो पात्र विग्रह पुरस्थम श्री कृष्ण चंद्रम परमात्मानम परमात्मा भावे न पूजा जुधिष्ठिर से कहा जुधिष्ठिर देखते हुए कौन है तुम इसको अपने मामा का पुत्र मानते हो अर्जुन तुम इसको मित्र मानते हो भीम तुम इसको सुहृद मानते हो नकुल सहदेव तुम इसको अपना मंत्री मानते हो और तुम सब मिलकर के इसको दूध बना के भेजी इसको अपना सारथी बना लिए से मातुलेय प्रियम मित्रम सुहितम अकर सचिवम दूतम सौहृदात अथ सारथी तुमने इसको क्या नहीं बनाया ये तो शुद्ध सुवर्ण है इसको चाहे जो कुछ बना लो चाहे इसको मुदरी बना के अंगूठी में पहन लो चाहे हार बना करके गले में धारण कर लो ये चूड़ा मणि मना के मस्तक पर धारण कर लो ये तो हर तरह से तुम्हारा है यह तो है सुवर्ण सुवर्ण नहीं रहेगा तुम्हारे दूध बनाने से दूध नहीं बनेगा सारथी बनाने से सारथी नहीं बनेगा ये तो एक रहेगा सिर्फ एक एक क्या रहेगा पर ब्रम कह नहीं ये परब्रम्ह नहीं रहेगा दूध नहीं रहेगा सारथी नहीं रहेगा ये तो केवल भक्तवत्थल रहेगा क्या प्रमाण है पश्य भूपानुकंपितम इसकी भक्त देखो क्या देखो यजह साक्षात कृष्ण दर्शन मागतः प्राण छोड़ने वाले भी इस के सामने आ गया मेरी कुछ कहने की हिम्मत नहीं है तुमसे हमने तुम्हारे योग्य काम नहीं किया है तुम्हारी प्रियशखी उघार हो रही थी उसके लज्जा बचाने में भी हम असमर्थ रहे तुम दूत बनकर के गौरव सभा में गई तुम्हारी बात मनवाने में भी हम असमर्थ रहे कृष्ण तुम्हारे हम किसी काम नहीं आए लेकिन एक बल है एक बल है क्या बल है जिनको हमने गोद में बिठा के खिलाया है उनके तुम दोस्त हो ये रिश्ता है हमारा तुम्हारा और कुछ अरे कोई मेरे पास संबल है <laughs> <laughs> कृष्ण अगर मेरे पास संबल है तो एक मात्र संबल है विजय सखी रति रस तुम्हें नवदिया तुम विजय की सखा है विजय मैंने अर्जुन तुम मेरे अर्जुन की सखा के बल पर तुमसे एक एक एक एक प्रार्थना कर रहा हूं और मेरी उस प्रार्थना में आज्ञा भी है कृष्ण चूंकि तुम अर्जुन के सखा हो मेरी आज्ञा भी है कृष्ण आज्ञा सम्मिश्रित मेरी प्रार्थना है यहीं खड़े रहो हट राम हटना मत यही खड़े रहो प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो लेकिन प्रतीक्षा में कहीं उलझन न आ जाए मुखड़े पर हसी विद्यमान रहे मैं उलझन वाला कृष्ण नहीं देखना चाहता आज कृष्ण मैंने जीवन उलझन में ही बिताया है अब तुम्हें तो प्रसन्न मुखार विद का दर्शन करना चाहता हूं कृष्ण तुम्हारी आंखें अजस् करुणा का संभर्षण करती रहें। ऐसी नेत्रों से मुझको देखना कहीं क्रूर दृष्टि से मुझे मत देखना सुंदर आंखों से देखना छोड़ो इस रूप को अब तो हमको वह रूप दिखाओ जिस रूप में तुम हो चार भुजाओं वाले बन जाओ और ऐसा बन के मेरी प्रतीक्षा करो तुमने बड़ी प्रतीक्षाएं कराई हैं लोगों से आज तुम प्रतीक्षा करो सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदम ही हम कब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक प्रतीक्षा प्रसन्न हासारुण लोचनोल्ल मुखाबुजो ध्यान पथस चतुर्भुज इसके बाद भगवान को प्रतीक्षा में खड़ा करके विष्ण पितामह ने महाराज धर्मोपदेश का आरंभ किया दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म भगवत धर्म किसी को समाज से किसी को व्यास से बड़े बड़े धर्मों का वर्णन किया महाराज और वह भी कहा जो तो वैष्णवों का कंठहार है इसी समय वैष्णवों का कंठहार है वह भी कहा महाभारत का रत्न कहा महाभारत के दो रत्न है महाभारत से निकले हुए दो रत्न है एक ठाकुर के मुख से निकला एक भागवत के मुख से निकला एक भगवान के मुख से निकला एक भागवत के मुख से निकला भगवान के मुख से निकला गीता का महावाग और भाग, भागवत के मुख से यही पर्सी रामा के मुख से विष्णु शास्त्र निकला विस्वम विष्णु कार भूत भव्य प्रभु करते करते वो समय आ गया अब जाना है जाने के समय श्री विष्णु कल्पिता भगवती कुछ अर्पण कर रहा हूं मेरे स्वामी मेरे आराध्य मेरे सर्वस्व मेरे हृदय आराध्य मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण में तुझे कुछ अर्पण कर रहा हूं। अर्पण या कर रहे हो मैं तुम्हें अपनी बुद्धि अर्पण कर रहा हूं मैं तुम्हें अपनी बुद्धि दान कर रहा अर्पित कर रहा हूं मुझे बुद्धि तुम क्यों दे रहे हो मैं तुम्हें अपनी बुद्धि दान कर रहा अर्पण अर्पित कर रहा हूं मुझे बुद्धि तुम क्यों दे रहे हो क्या अगर बुद्धि अपनी नहीं दूंगा तो तुम्हारी दी हुई बुद्धि रखूंगा कहा तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जिस जीव का मैं कल्याण करता हूं उसमें उसको अंत में सदबुद्धि देता हूं वो सदबुद्धि कहा रखूंगा जब तक अपनी बुद्धि रखूंगा इसलिए अपनी बुद्धि मैंने तुम्हें अर्पण किया और तुम जो दोगे उसको मैं धारण कर दूंगा रूप कल्पिता और अर्पण भी किसको कर रहा हूं भगवत तुमको दे रहा हूं स्वामी उसको स्वीकार कर लो मेरे सामने वह स्वरूप नाचता रहे जब मैं मरता रहूं तब जब मैं प्राण छोड़ता रहूं तो वह स्वरूप नाचता रहे कौन सा समरांगण में समरांगण में घोड़ों की टापों से उठी हुई जो धूल ये उस धूल से जो आपके बाल धूल धूसरित हो गए हैं और वह धूल धूसरित आपकी अलकावनिया आपके मुखड़े पर लुल्वित हो रही है नाच रही है और उस मुखड़े पर पसीनों की बूंदे महाराज लहलाह रही हैं, और मैंने बाढ़ से मार मार करके खींच खींच करके आपकी कवच को तोड़ डाला है और आप रक्त से लथपथ हो ऐसा कृष्ण मेरे आंखों के सामने नाच हैुरो विधूम्र विश्व कच लुलित तो समवारता सिंह मम निषित शर मैंने कोई कंजूसी नहीं की थी मैंने कोई कृपा भी नहीं की थी मम निषित सरई मेरे बड़े कठोर बाण थे मम निशित सरई विभिद मानक दिलसत कवचे कृष्ण आत्मा इन बाणों की याद क्यों कर रहे हो पितामह जी इन बाणों की याद इसलिए कर रहा हूं कि इन बाणों की तुमने लज्जा रखी थी ने नहीं मारा जी बाण मारकर के कृष्ण के कानून संदेश भेजा है कृष्ण तो तो तो तो कृष्ण ने मैंने प्रतिज्ञा कर ली है धोखे से मेरी प्रतिज्ञा को निभा देना मेरे कृष्ण ने मैं अर्जुन को मारना नहीं चाहता अपने भक्त को बचा मेरे पास कुछ नहीं है जब मैं दुनिया से उठूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा शेष रह जाएगी मेरी प्रतिज्ञा को जाने मत दो कृष्ण मेरे भक्त को बचा दो अपने भक्त को बचा लो मेरे प्यारे अर्जुन को बचा लो मैंने बाणों से तुमको संदेश भेजा उस संदेश की तुमने लाय रख ली कृष्ण इसलिए मेरे बाण मुझको याद आते क्या किया तुमने कस्व अपहाय मेरा संदेश पाते ही कृष्ण तुम तो चाहते तो केवल आखों की के, आंखों को मेरी ओर देख के बंद कर लेती तो मैं मर जाता अस्य सुक्तम तुम महाप्रल और ये बंक बिगटी से देख करके जरा था काल को बुला करके मेरे पास भेज देते मैं उसी समय समाप्त हो गया लेकिन ना ना ना स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञ अधिकार तुम अवप्लुतो रथस्था कूद पड़े बूद पड़े अवप्लुतो रथस्था राम जी रथ चरणों चलद गुह अर्जुन ने इधर से पैर पकड़ा पृथ्वी ने उधर से पकड़ दिया पृथ्वी ने कहा स्वामी अगर तुम सबनी छोड़ दोगे तो पृथ्वी से घर उठ जाएगा तुम सत्य उठी उठी पृथ्वी महाराज उठी स्वामी अगर तुम सत्य छोड़ दोगी तो पृथ्वी से धर्म उड़ जाएगा कि पृथ्वी तो घबराती क्यों है मेरे सत्य छोड़ने में ही तेरी रक्षा है दो दो दो दो दो दो दो दो। मेरे सत्य छोड़ने में ही तेरी रक्षा है हरि हरिवहन तुम इवम गतोत्तरी उत्तरी को फेंक दिया महाराज दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण तरी को फेर कर फेंक करके मानो रोती हुई पृथ्वी के आंस पोछने का उपक्रम कर रहे हैं और इधर विष्ण पितामा बार बार कृष्ण बचा लो अपने साथी को आज सूर्यास्त तो नहीं देखेगा बचा लो इसको आज सूर्यास्त तो नहीं देखेगा आज मेरी विष्णु प्रतिज्ञा सत्य सच्ची होगी और जितनी सच्ची हुई तो मैं अपने मां के दूध को लज्जित कर दूंगा बचाओ बीस करे हो होके मार रहे हैं बाहर ठाकुर चल रहे हैं दौड़ कर नीचे दौड़े 20 रितामा आंखों से आंसू झराते हुए झरने जर, जर। चल रहे हैं। तुम्हें मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने वाले कृष्ण तुम्हारे चरणों में अभी अभिबंधन है तुम्हारे चरणों में बंधन है में भगवान गतिर मुकुंद वो मुकुंद मुकुंद माने अर्थ किया है महात्मा मुक्तिदाता मुकुंद माने मुक्तिदाता तो है ही मुकुंद माने महाराज जिसके मुख में की तरह हास थिरक रही हो वही है मुकुंद मुखड़े पर कुंदली की तरह हास से थिरक रही हो उसी क्या है? मुकुंदी है। महाराज इस प्रकार से स्थिति करते करते भगवान कृष्ण में अपने मन को वृत्ति को चित्त की वृत्ति को दृष्टि को सब को लगा करके अंतिम श्वास लिया इस प्रकार बीस पितामा जी महाराज का महाकल्याण हुआ आगे भगवान श्री कृष्ण यहां से आकर के युधिष्ठ का राज्य हुआ उसके बाद भगवान द्वारका पहुंच पढ़ते हैं श्री द्वारिका जी में महाराज जब पधारने लगे भगवान श्री कृष्ण बड़ी शोभा यात्रा निकली बड़ी अच्छी शोभा यात्रा लिए जब ठाकुर आगे पधारने लगे जरा से एक प्रसंग बड़ा भाव जब ठाकुर आगे पधारने लगे तो युधिष्ठ जी महाराज ने चतुरंगनी सेना बुलाई सब लोग श्री कृष्ण के साथ जाए क्या कृष्ण की क्या जरूरत है तुमने महाभारत का युद्ध करवाया है हमको जिताया है अभी भी हमारे बड़े बड़े दुश्मन सारे संसार में फैले हुए हैं अगर किसी ने तुम पर आक्रमण कर दिया तो मुझे निर्धन का धन छूट जाएगा जा मुझे निर्धन का धन लुट जाएगा मेरे प्यारे इसलिए इनको साथ जाने दी अजात शत्रु प्रतनाम गोपी था मधुद्वि परेभ्य संकेत स्नेहा प्रायुत चतुर भगवान श्री कृष्ण द्वारका बधाड़ते हैं आनंद का, है। का साम्राज्य छा जाता है भगवान के संघ को सुनकर के लोगों का शोक शोकापनयन हो जाता है, है? लोग दौड़ पड़ते हैं भगवान कृष्ण ने सबको प्रणाम किया सबको मिले सबको आशीर्वाद दिया सी को देखा हां प्रभुभिवादनाश्लेष आश्वास्य कर आश्वास्यू ब्राह्मण से लेकर के चांडाल तक को ठाकुर ने प्रसन्न किया है मेरे पास समय नहीं है यही एक श्लोक एक आध घंटे कहने का है जो मैंने अभी आपसे कहा है भारत हाँ। जी सबको प्रसन्न करके जब ठाकुर जाते हैं पहले कहा जाते हैं मैंने पहले सोलह हजार एक सौ आठ महारानियां हैं ना ना ना वहां नहीं जाते कहा जाते हैं राम जी जाते कहा है प्रविष्ट पित्रो माँ बाप के घर भी जाते हैं और बबंदे सिर सा सप्त देव की माताओं के चरणों में साष्टांग प्रणिपात कर माताओं ने ताह पुत्रम अंकम आरोप्य ताह, उन सबों ने पुत्र को उठाया अंक में लिया कृष्ण तो एक जितनी माताएं थी उतनी कृष्ण ये शब्द तो कह रहा है ताह जुगपथ एक साथ ताह पुत्रम अंकम आरोप्य इसलिए ताह है यहां बहुवचन है वो तो बहुत है और यहां पुत्रम रामन देखो आन ताह पुत्र अंकम आरोप्य राम जी एक तरफ बात्सल्य की धारा बह रही है एक तरफ बात्सल्य की धारा बह रही है और एक तरफ स्नेह की धारा बह रही है आ दोनों से अभिषिक्त हो रहे श्री कृष्ण स्नेह की धारा आंखों से बह रही है बात्तल्य की धारा स्तनों से बह रही स्नेह तयोधरा और हर्ष बिहु जलई स्नेह और बात्तल्य की धाराओं धाराओं में श्री कृष्ण अभिषिक्त हुए इसके बाद वहां से राजमहल में प्रविष्ट होते प्रविष्ट होते हैं देवियों ने देखा रुक्मिणी ने देखा सत्य भामा ने देखा यहां भी वही स्थिति है महाराज अगर सोलह हजार एक के महलों में अलग अलग जाएं तो कितना समय लगेगा जरा सोच लेना हैं? 10 आदमी प्रणाम करने लग जाते तो मैं कहता हूं आधी घंटा लग गया 10 आदमी प्रणाम करते हैं तो मैं कहता हूं आधी घंटा लग गया और सोलह हजार एक पत्नियों के घर में जाए तो मैं कितना लगेगा बारी बारी से जाने राम जी कितना समय लगेगा और जाके चले तो नहीं आएंगे हम हाँ उनको संतुलना तो देंगे जितनी रानियां उतनी कृष्ण और उन्होंने देखा कि आ रहे हैं स्वामी यहां भी वही ध्यान है पत्न्य बहुवचना गया पत्न्य पति प्रोस्य गृहानुपागतम बिलोक्य संजात मनोमहोत्सवा एक साथ अपने अपने घर में उत्तस्थुरारा सहसा सना साकम सांतर विदित लोचना नना सारी की सारी पत्नियां महाराज एक हजार आठ सो, सोलह हजार एक सो ये सब, ये सब उठती है एक साथ और उठी आनंद से उठी आसन छोड़ा आसन छोड़ा आसन के साथ कुछ और छोड़ा है व्यास जी महाराज की कहने की कला देखे जरा व्यास जी महाराज की साहित्य छा आसन छोड़ा आसन के साथ क्या छोड़ा कि जिस पति का जिस पत्नी का पति परदेश में रहता है उसको बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए उसको श्रृंगार नहीं करना चाहिए बढ़िया हाँ उसको दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए हा लिखा है क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर त्यजेत यानम त्यजे प्रोषित भर्तिका सब छोड़ रखा था इन्होंने और जब श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा को देखा तो आसन छोड़ा आसन के साथ व्रतों को भी छोड़ दिया साकम व्रत विदित लोचना नना सब उठी उठी अपने अपने गोद में सपने एक एक लाल ले रखा है हा? सबने अपने अपने गोद में बालकों को ले रखा है भगवान कृष्ण से सहसा लिपट तो जाएंगे नहीं मर्यादा नहीं क्या करें कृतमात्म जईर दृष्टिवीर अंतरात्मना दुरंत भावा परिरे भी पतिम पहले तो अंतरात्मना भगवान का दर्शन किया भगवान का परिरंभ किया फिर तो दृष्टि से भगवान का दर्शन किया दृष्टि से भगवान का परिरंभन किया अब फिर पुत्रों के देने के बहाने भगवान का दर्शन किया और भगवान से परिरंभन किया उल्टा क्रम है तम आत्मा दृष्टि विरंतर आत्मना दुरंत भावा परिरे पतिन निरुद्धम रुकी नहीं हृदय का सारा भेद खुल गया आँखों को बहुत रो, रोका महाराज रुक जाओ मत जाओ मत जाओ मेरा प्रेम प्रकट हो जाएगा लेकिन रुकी नहीं महाराज भगवान कृष्ण चंद्र के मंगल में चरणों में गिर करके उनके हृदय का प्रेम प्रकट कर ही दिया प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्री द्वारिका में आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं इधर हस्तनियापुर में श्री परीक्षित जी महाराज का प्राकृत्य होता है प्राकृत्य कह रहा हूं जानबूझ कह रहा हूं जन्म नहीं परीक्षित के रूप में साक्षात ठाकुर आ रहे हैं परीक्षित तो जल गए गर्भस्थ बालक तो जल गया था उत्तराया तो गर्भा उत्तरा का गर्व नष्ट हो गया ब्रह्मास्त्र का सम्मान होना चाहिए महाराज उत्तरा का गर्व नष्ट हो गया लेकिन ठाकुर उसकी जगह जाकर के दूसरे परीक्षित के रूप में आ रहे हैं ईशे ना जीवित उन परीक्षित जी महाराज का इस धराधाम पर प्राकट्य हुआ जन्म के समय में जो दान दिया जाता है बड़ा अक्षय दान होता है उसको प्रजातीर्थ बोलते हैं उसको बोलते है जन्म बालक ले लेवन स्वर्णम चेभ्य प्रजातीर्थीर्थविदियों ने नामकरण संस्कार किया है महाराज इनको ठाकुर ने दिया है इसलिए इनका नाम विष्णु रात हो तो रातो वो अनुग्रहार्था विष्णु ना प्रभ विष्णु ना तस्मान नाम ना विष्णु इति लोके बृह छवा महाराज कुछ अच्छी बात बताओ क्या सबसे बड़ी अच्छी बात ध्यान देना के सबसे पहले गुण कह रहे हैं सबसे बड़ी अच्छी बात आप महाराज नरक में नहीं जा सकते आप नरक में नहीं जा सकते सबसे बड़ी अच्छी बात है आप नहीं आपके पुरखे भी नर्च में नहीं, नहीं जा सकते ये सबसे अच्छी बात है क्यों कि संदेहो महाभागवत महान यह महान महाभागवत होगा ये महान महाभागवत होगा महा हो इसका बड़ा भाव है लेकिन मैं कहूंगा नहीं महाभागवतो महान हु? लेकिन भैया इसका संसार में नाम परीक्षित होगा परीक्षित क्यों होगा सी परीक्षित जी का जब जन्म हुआ तो लोग रोने लगे जन्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद लोग रोते हैं। रोते क्यों हैं? कि एक ही तो वंशधर है उसकी आंख मुखड़े पर प्रसन्नता कभी आई नहीं श्री परीक्षित जी हमेशा रोते रहते हमेशा रोते रहते कोई नया आदमी जाता है तो एक क्षण रोना बंद करते है, जरूर है हंसते नहीं एक क्षण रोना बंद करते और उसकी गोद में जाकर फिर रोना शुरू कर देते परिक्षित रोते रहते हैं परिक्षित रोते रहते हैं क्या कारण है भगवान कृष्ण चंद्र परमात्मा युधिष्ठिर की निमंत्रण पर पधारे यज्ञ श्री युधिष्ठिर जी महाराज अपने वंशधर पौत्र को लाकर के भगवान कृष्ण के मंगल में चरणों में प्रणाम कराया डाल दिया बालक ने कृष्णचंद्र के चरणों में नाक रगड़ा और जब नाक रगड़ा तो किलक करके हट करके खड़ा हो गया माता क्या बात परीक्षित को गर्भ सुखद रहा दुखद नहीं रहा भगवान कृष्ण के अंग का मंगलमय सौगंध उनकी नासिका रंध में हमेशा प्रविष्ट होता रहा और आज जब संसार में आए तो सुगंधि गायब हो गई और आप भगवान कृष्णचंद्र के चरणों में नाख रगड़ने के बाद वो सुगंधी जब पुनः मिल गई प्रसन्न हो गए मिल गए मिल गए पा लिया, मैंने इसलिए इनका नाम परीक्षित किया गर्भे दृष्टम अनुध्यायन परीक्षित नरेस्वी सलोके विख्यात परीक्षित इत प्रभु परीक्षित जी चंद्रमा के कला के तरह, कला के तरह विवर्धमान होने लग आनंद पूर्वक युधिष्ठिर के दिन जाने लगे सरकने लगे है विदुर जी महाराज आए हस्तना बिदुर जी महाराज का श्री युधिष्ठिर ने बड़ा स्वागत किया है बड़े आदर पूर्वक उनको रख रहे थे विदुर जी महाराज आए किस लिए थे उनके मन में ममत नहीं था तो आए थे किसी को निकालने के लिए एकांत में जाके धुत राष्ट्र से कहा अब तुम तो आंखों प्राप्त अब तो अंधे मत बनो जीवन पर अंधे रहे बुद्धि से भी अंधे रहे भाव से भी अंधे रहे कर्म से भी अंधे रहे आंखों से भी अंधे रहे अब कम से कम अंत के समय में भगवान कृष्ण के प्रेम की ज्योति तो अपने आंखों में आलोकित कर लो अब तो अंधे मित्र हो अंधे तो न रहे तो क्या हो कहने में भक्ति का साम्राज्य हो और आंखों में वैराग्य और ज्ञान हो आंखों वाले बन जा विराज नयनऊारी ये नित्र आ जाएंगे तो अंधे नहीं रहोगे बिदुल तू कहना क्या चाहता है मेरे से मैं कहना ये चाहता हूं कि अब यहां से चलो जंगल चलो श्री हरिद्वार चलो वृंदावन चलो श्री चलो कहीं चलो छोड़ो इसको भगवान का भजन करके जीवन कई कर तो रहा हूं कर तो रहा हूं जो कुछ हो रहा कर रहा हूं क्या क्या फायदा यह सब विदुर मैं जिंदगी में कभी सुखी नहीं हुआ अब मैं सुखी हो गया तुम तू मेरे सुख में आग लगाने के लिए अब बात मत कर अब तुम जाओ यहाँ महाराज क्या कर रहे हैं राजन निर्गम्यता हम पशेदम भयमागतम आपका काल आपके सर पर है लेकिन वो जाना ही नहीं चाहते महाराज जब जाना नहीं चाहते तो श्री बिगुल जी महाराज ने चोट किया बड़ी सगड़ी चोट कि कुत्ते के तरह से कौड़ा खा रहे थे कुत्ते की तरह और जानते हो किसकी द्वारा कौड़ा मिल रहा है तुमको भीम के द्वारा मिल रहा है जो तुम्हारे सौ सौ बेटों का हत्यारा है सौ सौ बेटों के हत्यारे से है, हत्यारे के हाथ से तुम कुत्ते की तरह यहां बैठ के दुम हिलाते हुए कवरा पा रहे हैं तो पाना भी पिंडम आदत्व ये मैंने अपने मन से नहीं कहा है लेकिन चूंकि विदुरजी महाराज थे उनके बड़े भैया थे इसलिए कुत्ता नहीं कहा गृहपाल है धृतराष्ट्र के पास गए बड़े आनंद से जाके प्रणाम किया अरे तू आ गया आ मेरे पास बैठ गया खींच करके हृदय से लगाया बिठा लिया भाई साहब कहते हैं कि बेटा जिंदगी का आनंद तो अब आया है सब बेटे थे मर गया बेटा बेटा कहते हुए बेटे का सुख कभी तो नहीं मिला बेटे का सुख तो अब मिला दुर्योधन ने कभी प्रणाम नहीं किया दुर्भ ये पांचों आकर के मेरे चरणों में प्रणाम करते हैं रोज युधिष्ठिर बड़ा ध्यान रखता है और भीम तो महाराज इतना बढ़िया बढ़िया भोजन लाके मुझको खिलाता है हाथ से खिला देता है वो अच्छा क्या कौन भीम है मानते हैं आप भीष्मी भीष में तो नहीं कह दिया तो कहे भीम जो है दोनों का अर्थ है बोला दोनों एक ही धातु से सिद्ध होते हैं तो भीम ने कहा हाँ, भीम ने कहा भीमा भयंकर भीष्मों से भयंकर समझे तो राम जी भीम ने भीम देता है भाई साहब आपको लज्जा नहीं आती जिसने, जिसने आपके सौ बेटियों को अकेले मारा है और उस बेटे की मारने वाले के हाथ से आप अन्न ग्रहण करते हो निकालना है, निकाल है चाय जल से निकला है आ? ये कैसे लेते हो मालूम है आपको हैं चाहे जो दे उसको तो कौरा चाहिए कौरा समझते अरे कोरा क्यों को हमारे कुत्ते को दिया जाने वाला टुकड़ा उसको हमारे यहाँ कौड़ा कहते है। हमारे हैं हमारे यहां उत्तर प्रदेश तो खेले पूर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसको कौरा कहते है। हैं राम नाम छाण राम नाम छाण जो राम नाम छाण जो भरोसो करे और रे राम नाम छाण जो भरोसो करे और रे तुलसी परोसो त्यागी मांगे पूर रे मांगे पूर रे आप कौड़ा खा रहे हैं है? कौड़ा कैसे खा रहे के जैसे कुत्ता खाता है भाई को कुत्ता बना दिया बनाया तो सही लेकिन आदर पूर्वक बनाया है ध्यान दीजिए कुत्ते का नाम गृहपाल भी है भला खाली कुत्ते का नाम कुत्ता ही नहीं है श्री विदुर कहते हैं कि भीमापवर्जितम पिंडम आदत् गृहपाल तरह क्या खा रहे हैं आप यहां पर जिंदगी कितनी दिन की है सोचो जिंदगी भर अंधे रहे अब तो आंखों वाली बन जाओ सियाराम राजन निर्गम्यताम शीघ्रम जल्दी निकलो यहां से अब यहां मत रुको बिदुर जी ने जहां बिदुर ऐसा उपदेशक हो वहां किसकी आंखें न खुल जाएंगी जिंदगी भर का अंधा आज नेत्रों वाला हो गया संत आंखें देती संत का क्या काम है संत आंखें देती बिदुर जी ने आंखें खोल दी बिदु जी ने अपने वचन के ठोकर से धृतराष्ट्र के पत्थर हवे पर जब ठोकर मारी राष्ट्र के हृदय का पत्थर और उस पत्थर के भीतर से रसमती स्नेह में धारा विदुर तो ठीक कह रहा भैया सचमुच पागल हो गया था युधिष्ठिर के प्रेम में बावला हो गया था मैंने अपना करत, मैं अपना कर्तव्य भूल गया था भीम अरे विदुर मुझे ले चल भैया मुझे ले चलते मैं चलने आ अभी तैयार हूं इसी समय तैयार हूं अब यहां का अन्न ग्रहण जलद ग्रहण नहीं करना चाहता ले चल मुझे थोड़ा रुक जाओ अंधेरा हो तो। गया प्रतीक्षा करते करते चार बजा पांच बजा छह बजा सात आठ नौ दस बुझ गया विदुर के पास धृतराष्ट्र आते हैं भैया चल कंधे पर हाथ रख दिया चल पड़े कंधे पर और तो आया एक हाथ और आया बड़ा परिचित हाथ था रानी तुम महाराज मैं नहीं जानती थी कि आप इतने स्वार्थी हैं आपके यहां ब्याह करके आई गांधार देश से और मैंने जब देखा कि आप अंधे हैं आप दुनिया को नहीं देख सकते तो मैंने आंखों पर पट्टी बांधी, पट्टी भी मैंने कपड़े की ही बांधी कपड़े से छन करके संसार दिखे पट्टी भी मैंने की बांधी, तुम्हारे लिए मैंने दुनिया नहीं देखी सौ सौ बेटे पैदा हुए उनका मुख नहीं देखा प्राण प्यारी पुत्री पैदा हुई उसको गोद में उसमें उसको गोद में लेकर के उसका मुख नहीं दर्शन नहीं किया और आज जब आप आंखों वाले हो गए जब अंधे थे तो मैं साथ में थी और जब आंखों वाले हो गए तो मुझे अंधी बना के चल चलिए जी ने कहा भाभी मेरी गलती है मैंने इनको कहा था किसी को साथ मतलब चलो मुझे क्षमा करें आप भी चले दोनों गए हिमालय पर, श्री राम हरिद्वार में जहां सप्त तो स्रोत तो तो तो वहां सप्त सरोवर वहां गए महाराज हो सब हो गए गए सब नारद ने सोचा कहीं जाकर के लावे के साथ महाराज पहुंचे कह चिंता मत करो वो तो आज के पांचवें दिन यहाँ से कूच कर जाएंगे तस्तराई वाधू उनसे बाधक न बने सवा अद्यना अद्यतना राजन पर पंचमेहनी कलेवरम हास्यती वो अपने कलेवर को नष्ट कर देंगे क्या मैं बिचारा मैं जाऊंगा क्या क्यों जाओगे क्या जब कलेवर जो छोड़ देंगे जब शरीर छोड़ देंगे अर्थात जब मर जाएंगे तो मैं अंत्येष्ट करने जाऊंगा तो क्या तुमको अंत्येष्ट करने की जरूरत नहीं होगी तो हो, तो कलेवरे कलेवरम भाष्य स्वम अत्य भगवत कृपया भस्मी भविष्य वो भगवान की कृपा से भस्मीभूत हो जाएगा उसको ये तुम्हारी आवश्यकता नहीं है ये तो इधर हुआ सात महीने बीत गए युधिष्ठिर को रोज कृष्ण याद आते कृष्ण नहीं आया सात दिन सात महीने बीत गए कोई समाचार नहीं आया अर्जुन गया था वो भी नहीं आया हा हंत क्या हुआ गता सप्ताधुनास भीम से नवानुजह नायाती कस्य तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है मेरा अर्जुन क्यों नहीं आ रहा है नंजसा न कुछ अनुमान जरूर कर रहा हूं लेकिन अच्छी तरह से हम समझ नहीं रहे क्या हुआ हु? सोच ही रहे थे कि थी किसी समय श्री अर्जुन जी महाराज आए अर्जुन जी आकर के पाद निपतितम चरणों में गिर पड़ी लेकिन अयथापूर्वम ऐसे चरणों में कभी नहीं गिरे थे जब आई थी तो खुशी से छलते हुए थी, अपना नामोच्चारण करते हुए गिरती थी, लेकिन आज कुछ नहीं है आतुरम, बदनम उनका मुख नीचा है किसका अर्जुन का अधोबदनम उनकी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं अब बिंदु राम जी अब घबरा गए इसी बोल अर्जुन क्या हुआ एक एक का समाचार पूछते हैं अर्जुन बोल नहीं पाते जल्दी बोल जल्दी बोल बड़ी मुश्किल से बोल पा रही है क्या बोलें कृष्ण के कृष्ण की कृष्ण की मैत्री याद आ रही है कृष्ण का उपकार याद रहा है कृष्ण का सारथ्य याद रहा है बड़ी मुश्किल से कह पाई सबसे पहला शब्द क्या है सबसे पहला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है ध्यान दीजिएगा वो हृदय का भाव सच्चा उसी में होता है सबसे पहले क्या कह रहे हैं महाराज हम लुट गए हम लुट गए हम ठगे गए हम लुट गए हम ठगे गए वंचितों हम महाराज हम लुट गए हम लुट गए हम ठगे गए कौन लुटेरा आ गया कौन ठग आ गया कौन डाकू आ गया भैया हमको मेरे भाई ने ठगा मेरे भाई ने मेरे वो लुटेरा मेरा भाई बन करके मुझे लूट ले गया वो लुटेरा मेरा भाई बन के मुझे लूट ले गया उसका नाम तो हरि था आज वो सचमुच हरि बन गया उसने अपहरण कर लिया क्या शब्द है ध्यान दीजिए। शब्द रचना के पर ध्यान दो मैं कथावाचकों से कहता हूं इस तरह शब्दों की रचना पर ध्यान दो व्यास जी का महाराज व्यास जी महाराज का महत्व ऐसे वंचित हम महाराज हरिना बंधु रूपिणा उसने मुझे लूट लिया इसलिए हरी और उसने क्या लूट लिया अपहृतम हरि शब्द के अनेक भाव हैं है पर अनेक भाव हैं जन देव ना सुदेविस्पाप विस्मापन अनेक अनेक अनेक अने अने अने संस्मरण आ रहे हैं अगर वो न होते उनकी कृपा दृष्टि न होती अगर उपकृपा करके मुझे देखते न होते तो मैं शायद स्वयं में द्रौपदी को भी न पाता उन्होंने अनेक अनेक विपत्तियों से हमको बचाया है आपको याद है भाई साहब आपको याद है एक दिन दुर्योधन ने हमारे साथ बड़ा अनर्थ किया था श्री दुर्बाशा महाराज दुर्योधन के यहां आज बहुत दिनों के बाद कथा कहने जा रहा हूं दे आपको लक्ष्य करके है बहुत दिनों की बात क्या कह रहा। दुर्योधन के हाँ चार चार महीना रहे दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया बड़ा सत्कार किया और रोज महाराज नया नया माल छने और रोज नया नया सब कुछ होए हाँ हो और जो चातुर्मा से व्यतीत होने लगा जिस दिन जाना था उस दिन दुर्योधन कि बड़ी खुश हुए दुर्बासा क्या मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो इच्छा हो तो तेरी मांग ले पांडव उस समय महाराज बन, बनवास में थे वन में रह रहे थे तो कहें महाराज और कुछ तो नहीं मांगता हमको तो आदत हमारी तो आदत है कि हमको जो मिल जाए तो अपने भाइयों को भी हम याद करते हैं हमारे भाई तो जंगल में है लेकिन हम सोचते हैं कि ये सौभाग्य हमको मिला चार महीना तो कम से कम ये सौभाग्य हमारे भाइयों को भी तो एक दिन मिल जाए यहां से जाते जाते हमारे पांडव करते पांडविप जाइएगा आपको याद है कि नहीं याद है नहीं याद, है। नहीं याद हो तो हम नहीं बताएंगे कल आपको मैंने बताया था ये भी कुलपति हमारे भी कुलपति है, है दस हजार चेले इनके साथ रहते थे दस हजार दस हजार जब पहुंच गया जाएंगे तो फिर हो जाएगी और जो स्वागत नहीं होगा तो इनका स्वाद से मुंह पर है अब महाराज अब चलते चलते थोड़ा सा, सा बाल भोग कर ले तो।, तो बाल भोग में आज बढ़िया रसुुल्ला बनाया अब महाराज और चलने लगे हां? तो क्या महाराज जी सुनिए कहें क्या बाल भोग में आज इतनी बढ़िया रसमलाई बनाई है अच्छा लिया ले लहाराज दस हजार के परोसने में पाने में कुछ तो लगेगा की नहीं लगेगा तो अब तो महाराज हम सुनते हैं यहाँ भी बाल बहुत बढ़िया बनता है हमारा तो मन करता है हम भी नियम भी तोड़ता तो तो तो है तो कल आ जाएंगे लेकिन अब क्या करू ये सब हम तो छोड़ दें लेकिन महाराज लोग जो है कहेंगे गुरु देखो इनको ये छोड़ने चाहिए महाराज आप कहो छोड़ दें नहीं देखो पहले शुरू हो रही है तो मैं निवेदन कर रहा था चलते चलते, चलते श्री राम चलते चलते महाराज हो गया था हम दस हजार लोग हैं आज राजभोग तुम्हारे यहाँ कर दें आज दोपहर का भोजन तुम्हारा हमारे यहाँ सब वैष्णवी भाषा है महाराज जी सवेरे के भोजन को क्या कहते हैं तुमने नाश्ता नाश्ता की नाश्ता मेरे ना सता ना, ना हमारे यहाँ कहते बाल भोग कितना बढ़िया शब्द है बाल भोग राजभोग के ना ना है ना हम नहीं है आएंगे ना आस्था आने का मन बनाया था हम नहीं तो राम जी यहाँ क्या कह रहा था तो राजभोग का समय हो गया अभी हम जा रहे हैं और स्नान करके अभी आ रहे हैं अच्छा मारे आप जुधिष्ठिर आए भीतर इनके पास हमारा सूर्य की जी हुई एक बटली थी एक पात्र उस पात्र में जब तक द्रौपदी न पाले तब तक उसके पहले लाखों को खिला दो इसीलिए उसने विलंब किया किसने दुर्योधन इसीलिए उसने विलंब किया अब महाराज युधिष्ठिर युधि द्रौपदी द्रौपदी कहा कि तूने भोजन कर लिया क्या कर लिया महाराज बर्तन के साफ कर दिया अब तो उसमें शक्ति नहीं है अब क्या करें युधिष्टि कहते दस हजार शिष्यों को लेके आ रहे मैं क्या जवाब दूंगा भीम सोचते क्या करूं रजु सोचते निकल सदियों सोचते क्या करूं द्रौपदी के जार बह रहे कृष्ण कृष्ण अब मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं किस बर्तन में हाथ डालूं कौन सी युक्ति करूं उधर से दौड़ते दौड़ते पसीने से लखपत शांत क्लांत परिश्रांत भगवान कृष्ण आगे द्रौपदी कृष्ण तुम आ गए के हाँ मैं आ गया एक काम कर क्या भूख बहुत लगी कुछ खिला दे, दे से। आज क्या हो गया है जो आता है भूखा ही आता है उधर शांत उधर उधर दुर्वासा आए भूखे इधर तुम भूखे आए हो कृष्ण तो मैं क्या करूं रोने लग गई मैं क्या करूं कि तेरी बटुली कहां है कि कृष्ण मैंने उसको अमन्य कर दिया साफ कर दिया देखूं तो सही देखा उस पता नहीं क्या है नट नागर उसमें कहें द्रौपदी तू बड़ी फूहर है एकदम बेशरूण है तो बर्तन मलना भी नहीं आता है इस बर्तन में साग लगा हुआ जूठी है और साग को उठा करके जीव पर रखा कि सारा विश्व इससे तृप्त हो जा है उधर महर्षि दुर्भाषा अपने शिष्यों के साथ मध्यान्हध्या कर रहे थे अघमर्षण कर रहे थे अघमर्षण अगमर्षण जल में ड्रूप के किया जाता है उसका सच्चा ऐसे तो करके भी किया जाता है, हम लोग तो ऐसे करते हैं लेकिन जल में ड्रूप के जाता में किया जाता है अगमर्षण श्रीराम अगमर्षण श्रीराम अगमर्शन जल में ड्रूप किया जाता है अगमर्षण जल बिराजी अरे आता है सियाराम अगमरसन जल में डूबा जाता है और कहा जाता है रितं सत्यन चावी धात पूरा मंत्र पढ़ा जाता है तीन बार और मंत्र पढ़ने के बाद फिर वहां से धीरे से उठा जाता है ये सारे विश्वामित्र शिष्यों के साथ जल में डूबे और जल में डूबे मंत्र पढ़ते हुए डूबे जब डूबे तो भूखे डूबे और जब निकले तो कच्ची ढिकार आ रही है सबके सब कच्ची ढिकार आ रही है विश्वामित्र ने कहा कि सुनो कह चलना अभी भोजन करने के लिए महाराज कच्ची ढिकार आ रही है अजीर ने भोजनम विषम अब क्या हो तो कहीं यहां से भगोच दी यहां याद कर लो याद कर लो दुर्वासा कहते हैं याद कर लो वो मरीज का समय यहाँ से भगव जल्दी भगवो और महाराज भक्ति चले आ रहे भग, भगवान भी भगवान कहते भीम भीम जाओ ले आओ, जाओ आते हैं और महाराज कहा तो भक्ति भी चले आ रहे महाराज जी यो नो गोप जुगोप यो नो जुगोपन दुरंत कृष्णात यह दुरंत कृष्णात जुगोप कैसे बनम एत्य दुरंत कृष्ठा दुर्वास अब जितना मैंने कहा सब देख लीजिए महाराज दुख किसका बनाया हुआ था बनायाचात दुर्वास अरिरचाद और दस हजार चेहरे थे इसका क्या प्रमाण अयुताग्र भुग युताग्र भुग युपयुज यतः त्रिलोकी तृप्ता सलिले संघ पूरी कथा इस श्लोक में फिर दी है इस प्रकार से याद करते करते करते करते भगवान कृष्ण का गाया हुआ गीत अर्जुन को याद आ गया गीता याद आ गई मन में थोड़ी शांति हो गई गीतं भगवता ज्ञानम काल पाकर के ज्ञान का लोप हो जाता है और काल पाकर के ज्ञान पुनः उत हो जाता है जी। कुंती ने जब सुना सुनने के साथ साथ दूसरी सांस आने ही मिले रही पर समाप्त हो गई देर हो गई महाराज जी प्रथा प्य अनुसृत्य धनंजयोदितम नाशम यदूनाम भगवत गतिताम श्रीराम hmm, जी एक भक्तिया भगवत निवेशितात्मो परी जी महाराज स्वराट पौत्र विनयनम आत्मन सम गुणनी तो व्यापतिम भूमि अभ्य गजावे श्री जी महाराज ने युधि तो जी महाराज ने स्वराज पौत्रम अपने पौत्र से परीक्षित जी महाराज को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और मथुरा में वज्र महाराज को राजा बनाया और फिर यहां से निर्मा अब युधिष्ठ जी का स्वरूप देखें मृियमाण को ऐसा स्वरूप धारण करना चाहिए मृियमाण का सबसे बड़ा काम क्या है पहले ममत्व सींचो अगर ममत्व तो आपका नष्ट नहीं हुआ है आपकी अधोगति होनी ही होनी निर्म सबसे पहला शब्द है निर्मम हम भी वीरमाण है महाराज और आप तो अभी के भगवान जिये दिलाओ आपको सर्वर्ष लेकिन अंत में तो जाना तो सभी को है इसलिए याद करना निर्मम ममत छोड़ो पहले और उसके बाद निरहंकार निर्म निरहंकार अहंकार को समाप्त कर दो एकदम समाप्त कर दो असंिन्ना शेष बंधना कोई बंधन कहीं रहने जाए नहीं बंधन के लिए फिर बंधना पड़ेगा इस प्रकार से करके चीरवासा चित्रा पहन लिया राजापन का घमंड समाप्त हो गया चीर इसलिए निरहं निरहंग निराहार आवश्यकता ही नहीं कुछ वोनी हो गई काष्ठ धारण कर लिया वान काष्ठ हो गया और राम जी सिर के बाल बिखर गए श्रृंगार समाप्त हो गया शरीर को सजाने की बात रह नहीं गई अब दर्शयन आत्मनो रूपम अब किस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं क्या जडोन्मत्त पिशा चौवत जड की तरह उन्मत्त की तरह दिखाई पड़ रहे हैं और सब महाराज जी चले जा रहे हैं साहब भाई उनके पीछे पीछे चले जा रहे उसी तरह चले जा रहे हैं सर्वे तमनु निर्जगम भ्रातरा कृत निश्चया सब चले जा रहे हैं युधि नकुल सब चले जा रहे हैं द्रौपदी भी चली जा रही हैं द्रौपदी ने युधिष्ठिर को बुलाया बद्धवान भीम को बुलाया बद्धवान अर्जुन को बुलाया वर्धवान कोई बोल नहीं ला अरे मेरी ओर देख भी नहीं रहे सब मुझसे बोल भी नहीं रहे नहीं? देख भी नहीं रहे लेकिन धन्य है द्रौपदी हमें परवाह भी नहीं तुम्हारे देखने की हमें परवाह भी नहीं तुम्हारे न बोलने की संस्कार था हमारे पति थे तुम संबंध था मैं आपकी पत्नी थी लेकिन तू हमारे कब थी हमारे तो सर्वथा कृष्ण थे कृष्ण है और कृष्ण ही रहे कभी नहीं बन सकते मेरे तो कृष्ण थे कृष्ण हम तो हमें परवाह नहीं तुम्हारे देखने की हमें परवाह नहीं तुम्हारी बोलने की द्रौपदी जदाज्ञ पति नाम ध्यान दीजिएगा एक शब्द पर अनुदेव सर्वाणी चिंता नहीं वास्देव भगवती हेका मती आपत कल मैंने भाव बताया था एकांतमती मने एक अंत यी कृष्ण एका एकांते एकांत श्री कृष्णी एकांत एकांतमति श्री कृष्ण में उनकी मति आ गई इसलिए आप तम तम श्री आप प्राप्त उन्हीं कृष्ण को तो अच्छी तरह से प्राप्त करो का मतलब क्या हुआ आपका मतलब क्या है दुनिया योग हम जो कह रहे हैं हमारी है, हमारा आप का मतलब जब एकांत भक्ति एकांत जब श्री कृष्ण में एकांत तो मती हो गई भगवान नंदन नंदन बनमारी घविष्याम मनोहर जो जो भी मैं आ आ गया आज मेरे मेरे मेरे सच्चे हो तुम्हारे बीच मे, बीच में जो, तुम्हारे मेरे बीच में जो था तो समाप्त तो हो गया समाप्त तो हो गया अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ आप, तं, आप तं। सीराम जी वासुदेवी भगवती हे कांत माप इसकी बात परीक्षित जी महाराज जो है ब्राह्मणों के शिक्षा में रहते हैं उत्तर की लड़की से जागी चार बेटे हुए जग किया कृपाचार्य को महाराज आचार्य बना करके और एक बार कली का निग्रह करने के लिए तैयार हो गए कली देखा जा रहे थे जब जा रहे थे दिग्विजय करने के कली का आगमन सुन करके दिग्विजय करने के लिए जा रहे थे और उसी समय महाराज जी उन्होंने धर्म का और पृथ्वी का संभाग सुना हुँ? तो धर्म धर्म धर्म पूछ रहा है माता आप क्यों दुखी हैं आपके दुख दुखी होने का कारण क्या है हमको आप ये बताइए नामयम आत्मा नस्ते बिछायासीयत मुलायत, सन्मुखे पृथ्वी कहती है कि हमारे दुख का कोई ठिकाना नहीं है हमारा एक दुख नहीं है तुम धर्म हो तुम्हारे तीन चरण टूट गए हैं एक चरण से चल रहे हो ये क्या मेरे दुख का कारण क्या मेरे सुख का कारण हो सकता है इसलिए भी मैं दुखी हूँ और सुनो, मैं कितनी की सौभाग्यशाली हूँ अभी मैं राजपंचाध्याय पढ़ा रहा था अभी मैं राजपंचाध्याय पढ़ा रहा था तो महाराज जी वो भूमि की ओर देखती है पृथ्वी गोपियाँ पृथ्वी भूमि की ओर देखती भूमि की ओर क्यों देखती है कि माता है हे पृथ्वी अब सुंदर हमसे तो तुम ही भाग्यवान हो हा? हमसे तो भाग्यवान हो कि भाग्यमान होमारे बक्षस्थल पर तुम्हारे बक्षस्थल पर इन भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर नंदन कृष्णचंद्रंख्य विरा पद्मी चरण चिन्ह व्याप्त हैं और हम चढ़ रही हैं हमारे बक्षस्थल तो नहीं रह रहे ये चरण ही नहीं रख रहे इसलिए अभी अभी मैंने अभी अभी पढ़ाया था ना मैंने श्याम जी श्याम जी कहती है जिनके जिनके अपांग मोक्ष के लिए जिनके दृष्टि निक्षेप के लिए अपांग दृष्टि जिनके दृष्टि निक्षेप के लिए ब्रह्मा आदि देवता बहुत दिन तक तपस्या करते हैं साधना करते हैं प्रार्थना करते हैं और जिन भगवती भास्वती करुणामयी परम्मा लक्ष्मी का दृष्टि निक्षेप उनको नहीं प्राप्त नहीं प्राप्त होता और वो लक्ष्मी जी जिनके चरणों में अनुरक्त रहती है अरविंद को छोड़कर करके और वो ठाकुर मेरे पर अपना चरण रखते थे हंस आज चरण पुरोहित हो गया मुझसे बढ़कर के दुखी कौन होगा मुझसे बढ़कर के दुखी कौन होगा ब्रह्मा दयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामा तप सम भगवत प्रपन्ना यत्पाद भजते पृथ्वी प्रकार संवाद हो रहा था और एक देखा उन्होंने इस जी ने एक तीन पैर से लंगड़ा बैर उसको एक राजा का चिन्ह राजा का वेश धारण करके डंडे से पीट रहा है और वो महाराज मूत्र विसर्जन कर रहा है पृथ्वी को देखा महाराज जी उसको भी दुख दे रहा है सी राजा उस तीन पैर वाले बैल से अर्थात धर्म से जाके पूछते हैं आपके दुख किसने दिया है तो कहता है राजन ये तो आप अपनी बुद्धि से सोचो अपनी बुद्धि बहुत बढ़िया बात जान से सुनना अगर यही लेके निकल गए तो जीवन समझ जाएगा ये तो आप अपनी सोचो हम किसको दोष दे हमको दुख वाला कौन है कौन है कोई कहता कि भाग्य ने दोष दिया भाग्य ने मेरा काम बिगाड़ दिया किसी ने का कर्म ने बिगाड़ दिया किसी ने का स्वभाव ने बिगाड़ दिया किसी ने का स्वामी ने बिगाड़ दिया किसको दोषी माने बोलो हुँ? दैव मनने पर कर्म स्वभाव अपरे प्रभु अब आप अपनी बुद्धि से सोचो कि हमको दुख किसने दिया है अपनी बुद्धि सोचो, से सोचो अत्रानुरूपम राजमृष स्वमनषया मनुषया विमृश स्वीया बुद्धिया विमृश विचार है अपने बुद्धि से विचार करो किसने ऐसा किया है अपने बुद्धि से सोचो और महाराज अब तो श्री राम जी हम समझ गए आप कौन है क्या? आप कौन यही ध्यान दीजिए हम समझ गए धर्म क्या है जहां किसी के दोष को न कहा जाए वही धर्म अगर याद रहे तो याद कर लो अगर किसी के दोष किसी के दोस्त के ऊपर आपकी दृष्टि न जाए मैं कह तो रहा हूं लेकिन कहने के अधिकारी हूं कि नहीं ये मैं नहीं जानता किसी के दोस्त के ऊपर दृष्टि जाए ना और अगर जाए भी तो मुझसे कह नहीं यह है धर्म का पालन इसके विपरीत अधर्म हो गया इसके विपरीत अधर्म हो गया राजा कहते हैं धर्म ब्रवीश धर्मज्ञ धर्मोषि जो इस प्रकार किसी दूसरे की निंदा करता है उस निंदा करने वाले को भी वह पाप लग जाता है जिसकी निंदा वो कर रहा है सूचक तद्भवेत हम समझ गए कलयुग को कलयुग का कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए और कलयुग महाराज अपना सब जो बेष था को फेका फाका और फिर फा करके आ करके चरणों पर गिर पड़ा कह चरणों पर गिर गया आपके शरण में है आप शरणागत बत्सल हैं दीन वत्सल हैं हमारी रक्षा करें पादयोर् पातिर कृपया दीन बत्सल शरण्यो नावदी चूंकि श्लोक क्या क्या बढ़िया शब्द है श्लोक्य आह चेदम संब इस समय परीक्षित इसलिए हम परीक्षित को श्लोक किया भी शब्द है श्लोक क्या हसन नहीं इदम एकदम आ क्या बोले घबराओ मत आप बिल्कुल मत घबराओ समझे ना आपको तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है हु? लेकिन मेरे मेरे क्षेत्र से तुम भाग जाओ दुष्ट के ऊपर भी कृपा करो लेकिन दुष्ट को आंगन में कुटी छवा के मतलब याद रखिएगा क्या हम क्या करें महाराज ये अनाथ था इसलिए हम तो, हमने इसको रख लिया हाई तो बदमाशा ही है अनाथ था इसके रख हम ना नहीं करते लेकिन घर में कुटिया बनवा करके रखो नहीं नाश हो जाएगा आपका मेरी सुंदर को नहीं सुंदर नास हो जाएगा साहचर्य दोष होता है राम जी तो कह कमने क्षमा किया तुमको लेकिन तुम हमारे राज्य से भाग जाओ हमारे राज्य में मत रहो नवर चित्भ कथन चन कोई रू रियायत नहीं कथन का, का मतलब कोई रू यायत नहीं है नर्तव्यम भवता कथन च न क्योंकि तुम अधर्म बंधु हो जाओ भाग जाओ राम जी महाराज कुछ तो बता दें आखिर हमारा युग है हमें रहना तो यही है भगवान ने आज्ञा दी है रहने के हम कैसे भागे कोई जगह बता दो आप क्या अच्छा चार जगह जाओ रहो कहें कहा रहे महाराज देख लो कहां, कहां कल युग रहता है कि जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो कि ठीक कि जहां शराब पी जाती हो वहां रहो कि ठीक कह जहां बेशियाएं रहती है वहां रहो कि ठीक कि जहां गाय कटती है वहां रहो चार जगह कलयुग रहता है द्यूतम पानम स्त्रीय सुना यतुर्विधा उसने कहा महाराज आपके राज्य में जुआखाना नहीं वेशय नहीं मदिरालय नहीं और कसाई खाना भी नहीं इसलिए हमारा हमारी पटेल जी ने आप तुमको पूछ, चलो पांचवा बताओ ये तो रहेंगे ये तो रहेंगे पांचवा बताओ कह तू मांग ले कि हमको सोना दे सोना दे दो भगवान ने कहा दिया पुनश्चयात याचमा यत रूपम अदात् जात रूपम अदाद जात रूप में सोना सोना दे दिया श्याराम जी यहां लक्षित समस्त वैभव है यहां पर सोने का मतलब स्वर्णों पर लक्षित समस्त वैभव है समझ गए सोना दे दिया महाराज सोने में रहो अब देख देखी सिंगी से जाके किसी ने बताया अब सिंघीर सुन करके ही महाराज वहीं से वाघ वज्रिश एकदम साफ दिया अरे जना तूने मर्यादा का परित्याग कर दिया है मेरे पिता महात्मा का तूने अपमान किया है अरे कुड़ आज के सातवें दिन तुझको तक्षक दस लेगा जब ब्राह्मण महाराज समाधि से उठे सारा समाचार सुनाया रोने लगे श्री शमी तो रोने लग बारे। तुमने अच्छा नहीं किया आत्मजब ना अभ्यनंदक तुमने अच्छा नहीं किया इतना, इतना, इतना, इतना प्रजापालक राजा इतना इतना यज्ञ करने वाला राजा इतना ब्रह्मण्य राजा इतना भगवान का भक्त राजा और उसको तुमने श्राप दे दिया उसको तुमने श्राप दे दिया अरे वो अर्जुन का पौत्र है अर्जुन के पौत्र को तुमने श्राप दिया इस श्राप से भगवान को कितना क्लेश होगा ये तुमने नहीं सोचा पुत्र तुमने बड़ा गलत किया बहुत बड़ा इनका पश्चाताप है यहां पर श्लोक सुन ले साक्षात महाभागवत तो महाभागवत महाभागवत का मतलब राम जी महाभागवत का मतलब जो सांसारिक लोगों से दीक्षा लेके भगवत बने भगवत भक्त बने वो तो भागवत आज जिसको साक्षात ठाकुर दीक्षा साक्षात केया और, और तूने सुन को साफ दिया नहीं वासमत छाप मर सह असम छापम न रहती वो हमारे श्राप के योग्य नहीं है वो तो हमारे आशीर्वाद की ओर नहीं तुमने बहुत बड़ा पाप किया है तुम्हारी अपरिपक्व बुद्धि है कच्ची बुद्धि है तुमने वह पाप किया तुमको भगवान क्षमा करे मेरे पुत्र हो मेरी पुत्री की ममता मेरे पिता की ममता ये कहला रही है हे ठाकुर हे दीन दयालो हे परीक्षित के जीवन उद्धारक आज इस लड़की ने परीक्षित प्राण लेना चाहा। तुम्हारे चरणों में हमारी प्रार्थना है किस बालक को क्षमा राम जी ईशु बाली न पक्व बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षण तुम अर्सी तुमको क्षमा कर दें इस प्रकार पुत्र कृताघे न सोन तत्ता बहुत तकलीफ यहां पर आज आज आज समीप महर्षि को इतना बढ़िया शब्द दे रहे हैं श्री व्यास जी महाराज भागवत के विद्वानों इसके ऊपर ध्यान दो बलिहार जाओ समीप को क्या कह रहे हैं सोनू तप्तह महामुनि मुनि आज महामुनि अब इतना शब्द बता दिया व्याख्या नहीं करूंगा अब उधर श्री जी उधर क्या हो रहा है सी, सी, ने अपने एक को गौर को गौरमुख बुलाया तो हो ही गया है परीक्षित जी महाराज वहां गए सोने का मुखुटार के उतार के नीचे रखा और कहते अरे आज तो मैंने बड़ा भारी पाप किया अनर्थ कर दिया अनार्य के तरह नीच कर्म किया मैं अहो मया नीच मना कृतम अहो मैया अनार्यवत अब क्या करूं ऐसा सोच ही रहे थे तब तक गौर मुख ने आकर के सब कुछ बता दिया जब बताया तो राजा का मुख लटक गया अरे नहीं जी लटकता किसी अरे गेरे का को महाराज आज के सातवें दिन आपको सक्षक दस लेगा जिसके गले में आपने सांप डाला था उसके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है राजा ने संतोष की सांस ली इस पाप का प्रायश्चित मैं कभी नहीं कर पाता जो पाप में करके आया था आज उस पाप का प्रायश्चित करके आज उस पाप का प्रायश्चित अरे मृत्यु मैं तुम्हारा वरण करने के लिए तैयार हे गौरमुख जाकर के समीर ऋषि के पुत्र सिंगी नाम था सिंगी को जाकर के मेरा धन्यवाद देना और कह देना या के कह देना हे महर्षि मैं जिंदगी जन्म जन्म आपका ऋणिया रहूंगा जन्म जन्म आपका ऋणिया रहूंगा मर जाता समाप्त न होती और आशक्ति में आपने क्षण में समाप्त कर करती आप कह रहे हैं मेरे राम जी न, ससाधु न चिरे न तक्ष नलम और प्रसकस्य विरक्तिकारणम प्रसकस्य आसक्त्य विरक्ति कारणम मैं आसक्त था और उस आसक्ति के विरक्त का कारण बन गया साधुवाद साधुवाद और महाराज यहां से तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ करके उपाभिश कृष्णांग सेवा मन्यमान हम मरेंगे क्या होगा ए, उसके नाम बसीयत कर दो उसके नाम फलाना कर दो उसके नाम अरे छच फिर क्या करो कृष्णांग कृष्णांग सेवाम अधिमन्यमान कृष्णांग सेवा एव कृष्णांग सेवा सेवा सेवाम एवं अधि अधिकम मन्यम भगवान कृष्णचंद्र की सेवा ही इस समय संपूर्ण साधनों से श्रेष्ठ साधन है कृष्णांग सेवाम अधिमन्यम और जाकर के उपाविशत प्रायम अमर्त्य नद्याम अमर्त्य मैंने देव यहाँ पर देव नद्याम के मतलब हुँ? नदी के तट पर नदिया में थोड़े चले गंगा गंगायाम घोसा आए है ना तो उपाधिषत कायम अमर्त्य नद्याम अमर्त्य नदी देव नदी के किनारे जा करके प्रायोग प्राय। कुछ नहीं लेंगे कुछ नहीं खाएंगे ऐसा करके बैठ गए अब तो महाराज को साथ हुआ इस तरह के किारी चले गए तरफ से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से लोग आने शुरू कर दिए बड़े बड़े राजर्षि आए बड़े बड़े देवर्षि आए बड़े बड़े ब्रह्मर्षि आए श्री राम जी अन्य देवर्षिवरिया राजर्षिवरिया अरुणादय सब आ गए कौन को नाम नाम नाम बता दू नाम लेने से पूर्ण होता है इसलिए इसको मैं छोड़ता नहीं श्लोक पढ़ूंगा नाम स्पष्ट है अत्र वशिष्ठ शर्दवाण कृपाचारी अरिष्टी भिगु अंगिया पराशर गाधिपुत्र रामः राम परशुरा उतथ्य इंद्रप्रमदे बाहू मेधातिथि देवल आष्टेन भारद्वाज गौतम पलाद्विपायन व्यासा गये द्वैपायन तुमकी बात पहले आई थी पराशर द्वैपायन अरे यो देखो कौन आ रहा है भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गुमते भज गोविंदम गोविंद गोविंदम भज आगे गौ भगवान नारद नारद भगवान आ गए और जी देवर्षि गम्बरसी कांगड़सि सब आ गए महाराज जी राजा, राजा क्या करते हैं राजा सब का पूजन करके सिर्ध से सबको प्रणाम किया महाराज जी अब बैठ गए महाराज कब बैठ गए चारों तरफ से लोग बैठ गए और उसी समय महाराज जी राजा कहते हैं महाराज राजाओं में सबसे धन्यमय है कह रहे है? न, अहम अहो वयम धन्य तमाम महत्तम अनुग्रहणीय शीला महत्तम अनुग्रहणीय शिला महत्मी वृत्तं शीलम वृत्तम समझे जी बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े, बड़े, बड़े, बड़े लोगों के द्वारा जो सुप्रशंसित शील है उनमें मैं आज धन्य हूँ उनमें श्रेष्ठ हूं मैं राम जी और किसी ने कहा ऐसा हो गया अरे क्या कुछ मत बोलो तक्षक को डलने दसवें दो मुझे कोई भय नहीं था धन्य है बलिहारी राजा क्या दस वलम दिजोप तक्षको हुआ दस दशत्वलं दसवें दो आप तो गायत विष्णुगा था आप तो गायत विष्णुगा था आप तो हमको भगवान का चरित्र सुना गायत विष्णुगा था हु? राजा यहाँ वचन का बड़ा की, कीमती विशेषण है इसको फिर पढ़िएगा आपने समम गुरु ये ये सब बातें हो रही थी राजा ने पूछा मेरे बान का क्या कर्तव्य है बात तो सब जानते हैं सबको पता है लेकिन क्या किया जाए इसमें सब एक मत दीजिए उसी समय ध्यान दीजिएगा उसी समय तैयार हो जाइएगा उसी समय स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। उसी समय जिस समय बात हो रही थी बात चल रही थी ठीक उसी समय जिस समय बात चल रही थी कुछ निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहे थे उसी समय तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र साक्षात व्यास नंदन श्री महाराज प्रकट हो गए साक्षात भगवान व्यास पुत्र यहो। जय कार्य शुरू हो गई त्रा भगवत भगवान व्यासपुत्री स्वेच्छया मैं आपात मे भगवान ठाकुर ठाकुर था। जी यदया मने भगवान की इच्छा जी भैया कन्नों में गलत तो नहीं कह रही यदृक्ष मने भगवद्छया गाम अटम अन्य लिंग निजलाभ वो संतुष्ट है निजलाभ है तो निजलाभ क्या है निज कौन है निज निजलाभ तुष्ट अतचाल अवधूत वेश अवधत आउधूत वेश अवधुता नाम दिगंबरा नाम बेशा अवधूत वेश दिगंबरों का वेश धारण किया कोई कपड़ा उपड़ा नहीं दि अवधूत वेश अवध जिसने सारे वेशों का परित्याग कर दिया सारी चिन्ह को परित्याग कर दिया उसका नाम अवधूत राम जी श्याराम सियाराम, राम आयसे सी सुखदेव जी महाराज आ गए अब सुखदेव जी महाराज आए और सब के सब उठ करके खड़े हो गए महाराज जी और चारों तरफ से जय जयकार की ध्वनि होने लग गई अब बड़े बड़े सुंदर है महाराज बहुत सुंदर है अरे इनका इनकी सुंदरता तो महाराज ठाकुर जी की सुंदरता ये ठाकुरे जी तो हैं ये ठाकुर जी हैं एक कथा ऐसी भी है महाराज जी कि तो सुखदेव भैये नहीं है शास्त्री जी से पूछ लीजिए तो फिर कहां से आए जब सुखदेव भैये नहीं तो आए कहां से कई सुख रूप में थे सुख रूप में सुखदेव के रूप में साक्षात नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र यहाँ पर आप आते तब प्रयट हो गए इसलिए तत्राभवत तत्रा भगवान व्यासुत्र अटमान आ आगे श्री श्री परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ गए आंखों से सुधारा बढ़ रही है मेरे सौभाग्य की आप आ गई मेरा मरण सवार के लिए आप आ गए मेरा मन भगवान ने कहा परीक्षित अपने मन में कहा परीक्षित मरण है न तेरा जन्म है तेरे जगह जन्म लेने ही लेनेही आया तू तो मर गया था वहां तो राख थी द्रव्यस्त विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु तू परीक्षित था ही नहीं तेरे रूप में सर्वथा में ही था और कोई नहीं था और आज भी मैं ही आया हूं और कोई दूसरा नहीं आया है राम जी तेरा और थोड़ा दूसरा भाव कि तेरा जन्म संवारने के लिए भी मैं आया और तेरा मरण संवारने के लिए भी मैं आया हूं आप आए क्यों आए कैसे है क्यों आए क्या शक्य है क्या संभव है अशक्य है असंभव है आए कि मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से भगवान से रिश्ता बना लो सुन रहे हो भगवान से रिश्ता बना लो भगवान से संबंध बना लो अगर भगवान से संबंध नहीं बनाओगे तो पछताओगे हमारे को समझ के संबंध बनाओ श्री जगदगुरु रामानु रामानु आचार्य जी मानते थे तो भगवान से बारह संबंध बना लो बारह संबंध और को कहते हैं कि तू दयालु दीन हो तू दानी हो जिखारी हूँ प्रसिद्ध पात थी तू तु पाप तुंज हारी तू तो ही मोही नाती अरे तोही ही मोही नाती यनीक मानिए जो भाव जो त्यों तुन सीकर पाल शरण शरण पावे हमने तो संबंध बना लिया हमारे एक तो संबंध अच्छा है वो तुमको नहीं बताएंगे एक संबंध बताएं नहीं बताएंगे जी गुप्त है जी समझे न और एक संबंध और है ऊपर से वो सुना दी तुमको अच्छा। मैं हरि पतित पावन सुने मैं पतित तुम पतित पावन दो बन के बने मैं हरि पतित पावन सुने हरे मैं हरि पतित पावन मैं पतित तुम पति पावन दो बनी संबंध बना लो संबंध का महत्व तो देखिए बीस में कहते हैं मैं तुम्हारे काबिल नहीं था मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने काबिल नहीं अभी हूं अभी अभी मैं कह के आया हूँ याद है अभी अभी मैं कह के आया हूँ मैं तुम्हारे उनको मुख दिखाने काबिल नहीं कृष्ण लेकिन मैं तुमको मुख भी दिखा रहा हूं और तुमको आज्ञा भी दे रहा हूं कि भगवान प्रतीक्षता तो कौन सा बल है कि इसलिए कि तुम मेरे मेरे पौत्र अर्जुन के तुम मेरे पौत्र अर्जुन के तुम दोस्त और जो तुम मेरे अर्जुन के दोस्त हो तुम मेरे तुम कैसे मेरा अर्जुन पोता है वैसे तू भी मेरा पोता है इसलिए तुमको आज्ञा दे रहा क्या रहा उसी पर कह रहा हूं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता परीक्षित कहते हैं जानते हैं क्यों मैं क्यों आई हूं कि मैं तुम्हारी बुआ के लड़के का पोता हूं मामा के मामा चला किसका मामा चला के, तुणा। के लड़के का होता इसलिए तुम मेरी से इसके नहीं आए मेरी से इसके आये मेरे ऊपर द्रहण करके नहीं आए तुम तो तुम तो अर्जुन के ऊपर कृपा करने के लिए आए हो क्योंकि मैं उसका पौत्र हूं राम जी पैतृश पैतृशम पैतृ अन्यथा नहीं तो दर्शन न कथम श्लोक बड़ी प्राचीन की है कथावाचको इस श्लोक को याद कर लो रख लो समझे ना ये नहीं आती मैं, नहीं आता नजर में कथावाचते समय ये श्लोक है जो रोने वाला श्लोक आंसू बहाने अगर मैं इसको झूम के कहूं महाराज तो मैं कथा ही नहीं कह पाऊंगा ऐसा जूर के कहने वाला आराम जी अब आप बताए मृण का काम क्या है हम मरने के लिए तैयार हैं हम हमको क्या सुनना चाहिए क्या जप करना चाहिए क्या कर्तव्य है क्या स्मर्तव्य है क्या भजनीय है ये सब हमको आप बताइए ये अच्छो से है यम मृियम से सर्वथा योतव्यम अथो जप्यम यर्तव्यम प्रभो स्मर्तव्यम भजनीय बात आप हमको बताओ श्री परीक्षित जी महाराज के भावपूर्ण प्रश्न सुनकर के भाव बिगड़ित हृदय से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बरिया प्रश्न राजन तुम्हारा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है क्यों श्रेष्ठ कि, कि इसलिए इसमें संसार का हित छिपा हुआ है कहूंगा तो मैं तुम्हारे लिए भागवत लेकिन जन जन में युग युग में इस भागवत की कथा लोग सुनते रहेंगे अरे परीक्षित तू तो भागवती कथा का गंगा बना भगीरथ बन गया है तेरे प्रयास से ये भागवती कथा संसार में प्रवाहित हो रही है इसलिए लोक का मंगल होगा और जितने आत्मवेदता लोग हैं वो तुम्हारी प्रश्न की सराहना करें और सुनने की जितनी चीजें हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ सोतव्य वरी आनी सत प्रश्न तीन बात बताइए तीन सुन लीजिए कृतो लोकहितमप आत्मविद हो दोगे तीसरा श्रोतव्या इसलिए राजन अब सुनो तो जन्म लेने का लाभ क्या है ये श्रोता बड़े अच्छे है सिन्हा जी महाराज ये श्रोता बड़े अच्छे देखो इसमें कोई उठ नहीं, नहीं रहा है कोई नहीं कोई सोच ही नहीं रहा है, है? अरे सोच जाओ कम से कम दो घंटा बैठे हो गए सोय तो जन्मलाभ क्या बोला मैं जन्मलाभ परम पुनसाम क्या अंत नारायण स्मृति जन्म लेने का लाभ क्या है अंत में नारायण स्मराना गया एक सभा बैठी थी सभा बैठी थी भगवान व्यास भी बैठे हुए थे किसी ने कहा कि सबसे निंद प्राणी कौन है सबसे गया गुजरा नि प्राणी कौन है तो के चित तो वती धन ही ननरो जघन्य एक ने कहा कि जिसके पास माल मालटाल न हो पैसा रुपया न हो बेकार निंदे दिया। कि हमारे साधुओं में फोकडिया कहती है के तो एक ने कहा नहीं ननरोघन्यचिद तो वदंती गुण ही ननरो जघन्य जिसके पास गुण नहीं वो निंदे है सब बोल गए और और बोले होंगे सब जब सब बोल गए तो भगवान कृष्ण द्वैपान व्यास बैठे थे क्या मैं भी कुछ कहना चाहता हूं हाँ, हां हा हा जरूर कहेंगे व्यासो बदत अखिल शास्त्र विचार दक्ष कौन निंदे कि नारायण स्मरणहीन नरोज जन्य ये, ये सोचा है महाराज संस्कृत के श्लोक पर वहां अभी हमने अर्थ नहीं कहा पंडित <laughs> पंडित हो गए हैं? ये सब हमारे पंडित जानते कौन है? नहीं कहेंगे के ननरु और क्या बोला मैं के चितुवधनि ननरु जघनिया बदद, शास्त्र विचार दक्षण स्मरणहीन जनो जगन जन्मलामसा नारायण और मैंने इसको जब द्वापर की समाप्ति हो रही थी तब मैंने पढ़ा कलयुग में पढ़ा महाराज जी और अपने बाप से पढ़ा है तो कैसे पढ़ा आपने मैं तो निर्गुणिया था स्वयं मैं तो निर्गुणिया था लेकिन मैं क्या करूं भगवान कृष्ण के लीला से मैं आकृष्ट हो गया और आकृष्ट होकर के महाराज जी मेरा मन जो है मेरा मन उस सांले सलोने में अपने चक्कर में डाल दिया और चक्कर में डाल करके मैं अठारह हजार से मिलता गया महाराज जी राम जी परिमिष्ठित नैर्गुणी उत्तम श्लोक लीलाया गृहित चेता एक शब्द व्याख्या करने लगे समझी है बैठा कि नहीं आख्यानमय मैंने पढ़ा करके, मैंने ने, ने, में हो करके मैं विद्यार्थी बनकर के आकर के पढ़ा भाव जो नैर्गुण्य में परिष्ठित है उसको पढ़ने से क्या मतलब भगवान शंकराचार्य जा रहे थे कोई कोई साधु सन्यासी ट रहा था व्याकरण लकौमदी पढ़ रहा था लकोमदी पढ़ रहा था भगवान शंकराचार्य पहुंचे क्या कर रहा है बिखरा हुआ क्या कर रहा है कथा कहूंगा मूर्ख प्राप्त सन्निहित मरण प्राप्त सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजविंदम मैं आपको सुनाऊंगा जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको सुनाऊंगा तदहम ते विधाष महापौरुषिको भगवान आप महापौरुषिक कहें महापौर मने महापुरुष श्री रामचंद्र कृष्णचंद्र चंद्र हुआ सेव्यतया अस्तित्व महापुरुष का है जिसके सेव्य भगवान श्री राम हो श्री कृष्ण हो उसको कहते महापुरुष या महापुरुष महा श्री राम विष्णु कृष्ण तदीय महापुरुष कह महापौरुषिकवान राम जी अब हे राजन आप चिंता मत करो अभी तो खटवांग का उदाहरण दिया अभी तो तुम सात दिन सात दिन तुमको जीना सप्ताह जीवितावधि अंतकाल में जब जब आप सुनिए अंतकाल जब आ जाए तो रामजी बिल्कुल भय छोड़ दे मैं मरूंगा मरूगा भय छोड़ दे गत साध्वसा गत माने गत साधु माने मृत्यु भय शून्य मृत्यु के भय से शून्य हम मरेंगे चिंता छोड़ दो अछिंद्यात असंग शस्त्रण और असंग शस्त्र को लेकर सबको छिन्न भिन्न करव्रजित अनासक्त होकर के घर से चला जाए पुण्य तीर्थ पुण्य तीर्थ में चला जाए अब किस पुण्य तीर्थ में के तीर्थ तो है वहां कोई नहीं बढ़िया यहाँ पर जमुना हो गंगा हो नर्मदा हो कावेरी हो ऐसी जगह चले जाओ राम जी और वहाँ जाकर के जीतासन जीता श्वास आसन ये नहीं चार बार आसन बदले है चार बार आसन बदले महाराजी आधी घंटा पूजा करते है सब न उसमें पंद्रह बार बदलते हैं पंद्रह बार बदलते हैं बदमाश सब है नीत जीता, जीतासन जीत श्वास अगर आपके ऊपर बदमाश लग गया तो सुधार लो हमसे बुरा मत मानना बुरा मान के क्या करोगे जी? आसन जीत गई प्राणायाम साधनी और जीत संग्रह अनाशक्त हो जाए जीते इंद्रिया ये सब इस मर आठों आ गए इसमें आप लगा लीजिएगा इसमें आठों आ गए यह नियम आसन प्राणायाम प्रत्यार धारणा ध्यान समाधि सौ आ जाएगा स्थूले भगवते रूप मन संधार भगवान की स्थूल रूप में मन की धारणा करें भगवान की स्थूल रूप में का स्थूल रूप क्या है अब इसमें तो कुछ वर्णन है कई श्लोक है महाराज जी यहाँ पर मतलब यहाँ पर सात श्लोक है और मैं आपको खाली एक चौपाई में बता दे रहा हूं एक जो सात है क्या है विश्व रूप रघुवंश मणि कर लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजात पद पाताल शीशज धामा अपर लोक अंग रंग पद पाताल पैर पाताल है असील सको बीच वाला आदि रंग तीन सहिता प्रयोग नहीं प्रयोग आप नहीं पढ़े आप तो में ही सब आ जाएंगे बीच में महाराज जी हैं और इस और प्रकार इसी धारणा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का सामर्थ्य पाया एवं पूरा यात्म योनि नष्टा स्मृतिम प्रत्यवरुद्ध तुष्टा तथा सर्गेद ममोग दृष्टि यथा यथाप्यात प्राप्त व्यवसाय बुद्धि ही और फिर एक सूक्ष्म धारणा है सूक्ष्म धारणा क्या है कि अपने हृदय आकाश में ये हृदय ही आपका आपके हृदय आकाश में हृदय मंदिर में और भगवान का ये भगवान आ गए भगवान आ गए इसको मानसी पूजा भी कहते हैं मतलब श्री बल्लभाचार्य जी ने कहा है कि है, मा, माने पूजा मानसी स्मृता पूजा मानसी स्मृता मानसी पूजा जो है वो तो महाराज सर्वश्रेष्ठ पूजा है मानसी मानसिक सब कर सकते हैं अभ्यास करने पर सब अभ्यास लल्लू बुद्धू चग्गर अरे गेरे नत्थु खेरे भी कर सकते हैं अभ्यास करने पर हृदय में बढ़िया सुंदर मंदिर बनाओ सुंदर मंदिर बनाओ और हृदय प्रदेश में मंदिर बना करके इसको खूब सजाओ मनियो से सजाओ मुक्ता से सजाओ झालरों से सजाओ बढ़िया सुंदर सुंदर कोमल कोमल तुम तो वस्त्र बिछाओ आसन दो और शासन पर ठाकुर हम ऐसे कह रहे हैं इतनी देर कहा भगवान को बुलाओ भगवान भगवान को भी सजाओ हो, भगवान भी खूब सुंदर आके बैठे और बैठने के बाद और फिर अपने नैनों के जल से उनको स्नान कराओ और बढ़िया सुंदर से सुंदर है पद्म गंधा गऊ लाओ और गऊ का दूध दुहो और दूध तैयार करो और फिर उसका दही बनाओ घी बनाओ मक्खन बनाओ और महाराज मधु लाओ और स्याराम और बढ़िया शरकरा लाओ और सब ला करके पंच ये पंचगत कहाँ पंचामृत कहाँ मिलेगा ये पंचामृत बनाओ और उससे स्नान कराओ भगवान को और बढ़िया गंगा से जल से जमुना जल से कावेरी जल से गोदावरी के जल से भगवान को स्नान कराओ, और स्नान करा सुंदर सुंदर पहनो बड़ी और सब इस तरह से भोग लगाओ ये करो वो करो महाराज जी ये पूजा ऐसी है महाराज महाराज जी महराजी, महराजी से, से जी स्वामी से जो पूजा में जरूर ठीक है धन्यवाद अगर तुम न हो तुम्हारी इज्जत आज खतर एकदम मेरी इज्जत थी महाराज तो आप आ, था हो था हो तो रोज आया कर अग्रदास जी महाराज लेकिन भैया तो रामजी अग्रदास जी महाराज अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा कर उनके गुरु जी मानसिक सेवा करते। अग्रदास जी के गुरु जी महाराज कृष्णदास जी महाराज थे वो मानसिक सेवा कर रहे हैं सेवा में आनंदपूर्व विभोर थे महाराज जी थे